श्रीमद्भागवतराणम यदष्णवा प्रिम यस्म पारम हंस में ज्ञान परम गीयती त्रिरागभक्तिसहि नईस्कर्मिस्कृत तृण्वन विपठन विचारण पु भक्त्यामुचे नर भक्त नर श्रीमद्भागवत की महिमा का उल्लेख करते हुए स्वयं भागवत के अंदर श्री सूत जी कहते हैं श्रीमद्भागवत महापुराण अत्यंत निर्मल है श्रीमद्भागवतम पुराणम अमलम अत्यंत निर्मल है यह भागीरथी है कथा भागीरथी जैसे गंगा जी डुबकी लगाने वाले को पवित्र करती हैं वैसे ही इसका अवगाहन करने वाले को भी यह श्रीमद्भागवती गंगा पवित्र करती है पावन करती है श्रीमद्भागवतम पुराण अमलम और है कैसे वैष्णवानाम प्रियम धनम यद वैष्णवानाम प्रियम जो सच्चे अर्थों में भगवान विष्णु के भक्त होते हैं भगवान के भक्त होते हैं उनको भगवान की वाणी भी अच्छी लगती है इसलिए यह श्रीमद्भागवत भगवता प्रोक्तवात् भगवान के मुख से निकली है ये ब्रह्मा जी को दिया गया था यह श्रीमदभागवत तो भगवान की ये वाणी है भगवान की वाणी भगवान के भक्तों को अच्छी लगेगी जो हमारे जीवन में अत्यंत प्रिय होते हैं उनकी वाणी अच्छी लगती है उनका बोलना अच्छा लगता है उनका चलना अच्छा लगता है उनका व्यवहार अच्छा लगता है उनकी हर क्रिया अच्छी लगती है यह श्रीमद् भागवत क्योंकि भगवान श्री हरि की दिव्यवाणी है इसलिए भगवान के भक्तों को यह अत्यंत प्रिय लगता है ये वाणी अत्यंत प्रिय लगती है यद वैष्णवानाम प्रियम और यस्मिन पारमहंसमेकमल ज्ञानम परम गीय इस श्रीमदभागवत में विशुद्ध ज्ञान का वर्णन किया गया है जिसकी उपासना परमहंस संतों ने की है जो जीवन के अंतिम छोर तक पहुँच चुके हैं जीवन में बहुत कुछ देख करके और अपने हंस की स्थिति में पहुँच चुके हैं नीर को अलग करके छीर को अलग करने में जो समर्थ हैं असली को छांट करके नकली को अलग करने में जो समर्थ हैं ऐसे परमहंस हंस हंस जैसे दूध को अलग कर लेता है उसी प्रकार से परमहंस नकली में से असली को अलग कर लेता है उन परमहंसों ने जिसको ग्रहण किया है ऐसे दिव्य ज्ञान का इसमें वर्णन है अर्थात मुक्ति प्रदाता ज्ञान का वर्णन है परमहंस में कमलम ज्ञानम परम गीयते और कैसा है ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यम आविष्कृतम जहाँ यह ज्ञानियों की वस्तु ज्ञान का प्रतिपादन करता है श्रीमद् भागवत वही दूसरी ओर भक्ति वालों के लिए भक्ति भी देता है श्रीमद् भागवत यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम वैराग्य चाहने वाले वैराग्य साधु संतों के लिए वैराग्य प्रदान करने वाला और जो भक्ति चाहते हैं ऐसे भक्तों के लिए भक्ति प्रदान करने वाला है और जीवन में ये तीनों के तीनों बड़ी उच्च कोटि की चीज़ें हैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य यही सबसे उत्तम कोटि की चीज़ें हैं इसलिए जिन्होंने संसार की सारी चीज़ें छोड़ रखी हैं वो भी इनको छोड़ नहीं सकते परमहंस संत लोग सब कुछ छोड़ सकते हैं पर भक्ति ज्ञान और वैराग्य इनके लिए वो भी भिक्षु का वेश धारण करके भगवान के दरवाजे पर आते हैं केवल इनकी प्रियता के कारण ये चाहिए और इनकी प्राप्ति जब देखते हैं कि तुम घर छोड़ करके और भिक्षु जीवन जीने के लिए अगर तैयार हो तो तुमको मिलेगा ऐसा जब प्रलोभन मिला उनको तो उन लोगों ने भिक्षु भिक्षुचर्या चरंती भिक्षु भिक्षुचर्या को भी अंगीकार कर लिया ऐसे ये दिव्यवाणी है भक्ति ज्ञान और वैराग्य को देने वाला और साथ ही साथ दुनिया में कर्मी लोग भी हैं कर्म के माध्यम से हम अपने चित्त की शुद्धि करते हैं और कर्म के द्वारा हम अहलौकिक सुख भी प्राप्त करते हैं कर्म के द्वारा हम परलोक में स्वर्ग आदि की प्राप्ति भी करते हैं कर्म कांड के द्वारा हम लोग अहलौकिक जीवन की वस्तुएं और पारलौकिक जीवन की मतलब स्वर्ग आदि की प्राप्ति करते हैं उन लोगों को भी सच्चे कर्म का उपदेश करने वाला यह श्रीमद् भागवत है और कर्म में लगा करके उनको कर्म के वास्तविक फल परमात्मा की प्राप्ति कराता है श्रीमद् भागवत तो नैष्कर्म्यम आविष्कृतम निष्कर्मता की अवस्था को प्राप्त करा करके कर्मों के पचड़े से छुड़ा करके और कर्म से प्राप्तव्य जो भगवान है उनकी प्राप्ति कराने वाला है श्रीमद् भागवत श्री सूत जी कहते हैं यह श्रीमद् भागवत इतना सुंदर है जो इसको सुनते हैं श्रद्धया भक्त्या भक्ति से श्रवण करते हैं और भक्ति से विपठन विशेष रूप से पठन करते रहते हैं पाठन करते रहते हैं और इसके बाद सुनकर के भी और पढ़ कर के भी विचारण पर मनन करते हैं विचार करते हैं अनुचिंतन करते हैं ऐसे लोगों को यह श्रीमद्भागवत क्या देता है कहते हैं विमुच्चेत न मुक्ति प्रदान करता है यदि मुक्ति चाहिए तो मुक्ति प्रदान कर देता है भक्त जो होते हैं अनन्य भक्त हरि के जन तो मुक्ति न ले ही लोग कहते हैं भक्त कहते हैं हम मुक्ति नहीं चाहते हमें तो बस भक्ति चाहिए और जहां भक्ति मिल जाती है तो स्वाभाविक ही मुक्ति अपने आप मिल जाती है यदि कोई कहे भगवान कहे प्रत्यक्ष होकर के कहे चाहिए तुमको क्या बोलो और एक माई ने मांग लिया भगवान से वरदान कि मैं अपने परपोते के द्वारा पालित पोषित होऊँ और उसके घर में सब प्रकार की सुख सुविधाएं हों चांदी सोने आदि के बर्तन हों उसका घर सुंदर हो उसके द्वारा मेरी सेवा हो अब परपोते के द्वारा मेरी सेवा हो तो इसका मतलब है बीच में जिनका नहीं उल्लेख किया वो अपने आप उनको मिलने ही मिलने हैं क्योंकि बेटा हुए बिना और बेटे के बेटे हुए बिना परपोता तक कैसे पहुंच पाएंगे तो वैसे ही भक्त को भी भगवान इतनी तीक्ष्ण बुद्धि दे, दे देते हैं कि भक्त भगवान से जब मांगता है तो कहता है कि प्रभु हमको आपकी भक्ति चाहिए क्योंकि यह भक्ति भक्त जानता है कि जब भक्ति मिल जाएगी तो मुक्ति अपने आप हमारे पास दौड़ी चली आएगी भक्ति की रचना जब भगवान ने की सबसे पहले तो उस समय हाथ जोड़ करके भक्ति ने भगवान से कहा प्रभु हमारे लिए क्या आज्ञा है जैसे बेटे माँ के सामने पिता के सामने उपस्थित होकर के पूछते हैं कि पिताजी मेरे लिए क्या आज्ञा है वैसे ही भक्ति ने प्रार्थना की भगवान से देखिए श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन करने वाले जो सच्चिदानंद स्वरूप कहकर के हम वंदना करते हैं भगवान की भगवान ज्ञानमय आनंदमय और सतमय सनमय आनंदमय और चिनमय है ऐसा हम लोग सब लोग सुनते हैं उनकी व्याख्याएं भी सुनते आए हैं कि हम सबके अंदर वो ज्ञान के रूप में विद्यमान फैला हुआ है चिद रूप है वो चेतना के रूप में हैं और सद रूप में वस्तुओं की सत्ता के रूप में वस्तु के अस्तित्व के रूप में विद्यमान हैं और प्रत्येक जीव में एक आनंद की जो प्रतीति होती है उस आनंद के रूप में भी भगवान हैं भगवान चिद रूप हैं ज्ञान रूप है ज्ञानी लोग उसको ज्ञान रूप में उपासना करते हैं ज्ञान रूप में उसको पाने की कोशिश करते हैं तो भगवान है चिद रूप चिदरूप की बेटियाँ है सद्रूप, भगवान की बेटी भक्ति है ये नारद जी कहते हैं भक्ति के सामने ही कि तुम तो साक्षात उनकी बेटी हो भगवान ने देखा सत्युग त्रेता और द्वापर इन तीन युगों में ज्ञान और वैराग्य के द्वारा मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है सत्यादि त्रियुगे बोध वैराग्यौ मुक्ति साधक ये मुक्ति को साध देते थे कौन ज्ञान हो किसी के पास में वैराग्य है किसी के पास में तो इन ज्ञान और वैराग्य के बल पर सत्युग त्रेता और द्वापर में मुक्ति मिल जाती थी लेकिन भगवान ने देखा कि कलयुग में इन तक पहुंचना बहुत कठिन दिखाई दे रहा है ज्ञान प्राप्ति के लिए बहुत कम साधकों की इच्छा होगी जिज्ञासा होगी वैराग्य की बातें अगर कहने लग जाएंगे कि तुम ये छोड़ो ये सब दुनिया की मिथ्या चीजें हैं क्यों इसमें लटके पड़े हो तो सुनने वाले कुछ बड़ा बुरा लग जाएगा वैराग्य की बातें उनको अच्छी नहीं लगी कि बाबा हमको सब कुछ करा लो लेकिन हमें संसार की वस्तुएं मत छोड़ाओ दुनिया की चीजें मत छुड़ाओ ऐसा लगेगा वैराग्य को पाना बड़ा कठिन होता है वैराग्य धोखा भी दे देता है कई बार तो देखा भगवान ने कि वैराग्य और ज्ञान ये कलयुग में जो लोग आगे बढ़ चुके हैं उनके लिए तो ठीक है ज्ञान को प्राप्त करने में वो समर्थ हैं लेकिन जो कमजोर हैं उन तक उनके लिए उठने का क्या उपाय है तो उन्होंने यही सोच करके मुक्ति की रचना की कलऊ केवल भक्तिर ब्रह्म सायुज्य कारिणी। कलयुग में तो जो लोग ज्ञान और वैराग्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं उन लोगों के लिए एकमात्र भक्ति ही ब्रह्म सायुज्य कारिणी है ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाली ब्रह्म रूप में हमें पहचान करा देने वाली है यह सोच करके भगवान ने क्या किया ससर्जह भगवान हैं उन्होंने भक्ति की रचना कर दी उनकी बेटी बना दी उन्होंने सर्ज हम परमान चिन्मूर्ति सुंदरी कृष्ण वल्लभ भगवान की अत्यंत प्रियतमा है अत्यंत प्रिय है भगवान की रचना है भक्ति सुंदरी इतनी सुंदरी है कि लक्ष्मी जैसे भी ज़्यादा सुंदर रूप है इसका सुंदर चीजों में देखिए दुनिया के जो पुरुष होता है वो स्त्री के प्रति आकर्षित है और स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षित है प्राय देखा जाता है संसार में पुरुषों के लिए रति अत्यंत सुंदर रूप धारण करने वाली लगती है रति बड़ी प्रिय है उसका रूप सुंदर है लेकिन उस रति को भी महात्मा लोग छोड़ देते हैं नहीं चाहिए वहाँ से छोड़ देते हैं तो उससे ज़्यादा सुंदर लक्ष्मी जी के पास अटक जाते हैं हम रति को छोड़ देंगे लेकिन लक्ष्मी तो चाहिए हमको लक्ष्मी जी का सुंदर रूप है और सुंदर रूप होने के कारण ही इसको रूपया भी बोल देते हैं प्रशस्तम रूपम यस्य उसको कहते हैं रुपय जिसका रूप सुंदर है रूप्य रूप्य पाशप। और यप रूप और यप और दूसरा सुंदर रूप है रूप, आहत प्रशंस और यक। भगवान पांडे ने एक सूत्र लिखा रूपात आहतक प्रशंसोर प्रशंसित प्रशस्त रूप हो जिसको जिसका उसको रूप्य कहा जाता है और जिसको टक्साल में जा करके आघात पहुँचा करके तैयार किया जाता है उसको रुपया कहा जाता है आहतक प्रशंसोर तो इसका रूप जो है बड़ा सुंदर है रुपया को आ आघात पहुँचा करके भी सिक्का आदि तैयार करते हैं इसलिए रुपया सिक्का और दूसरी बात इसका रूप बड़ा सुंदर है हरेक को प्रिय लगता है ये भगवान विष्णु तो इसको छाती में चिपकाए रखते हैं लक्ष्मी जी को श्रीवत्स का चिन्ह है भृगु जी ने उनकी छाती पर लात मार दी और उस दिन से भगवान आह हाहा आपके इतने कोमल चरण भेरे कहा अत्यंत कठोर छाती पर पड़े ये कहने लग जाते हैं एक संकेत दिखता है जिन्हें श्री चाहिए लक्ष्मी जी चाहिए तो भाई ऑफिस में कितने डांट भी सहने पड़ सकते हैं किसी जगह में कई प्रकार के कुछ फटकार भी मिल सकते हैं कई जगह में धक्के भी खाने पड़ सकते हैं तो भृगू को भृगु की लात को भी सहने पड़ सकते हैं भगवान विष्णु को यदि श्री चाहिए लक्ष्मी चाहिए तो।, तो लक्ष्मी जी इतने सुंदर हैं इतनी सुंदर हैं कि जिन महात्माओं ने सब कुछ छोड़ा होगा तो उन महात्माओं में से अधिकांश महात्मा हमारे जैसे लोग भी इस रूपवती लक्ष्मी को छोड़ नहीं पाते इतनी सुंदर रूप है इस लक्ष्मी के लेकिन कदाचित महात्माओं में भी बहुत से ऐसे महात्मा होंगे जो इस लक्ष्मी को भी छोड़ सकते हैं इसकी सुंदरता पर भी वो नहीं होंगे तो दूसरी जगह अटक ही जाएंगे किस पर भक्ति पर भक्ति का भी रूप सुंदर लक्ष्मी से भी ज्यादा सुंदर रूप भक्ति का है सुंदरीम कृष्ण वल्लभाम इसीलिए ये भगवान को लक्ष्मी जी की भी अपेक्षा ज्यादा प्रिय हैं। लक्ष्मी जी को छोड़कर के भगवान वैकुंठ नाथ वैकुंठ में ही छोड़ करके भक्तों के यहाँ चल जाते हैं चले जाते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि लक्ष्मी जी यदि अत्यंत प्रिय होती तो फिर भक्तों के यहाँ भगवान न जाते जहाँ भक्ति है उस जगह में नहीं जाते इसका मतलब है लक्ष्मी की अपेक्षा भक्ति को भगवान अधिक प्रिय मानते नारद जी कहते हैं कि भक्ति की रचना भगवान श्री हरि ने की और बिटिया अत्यंत प्रिय होती है तो यह कृष्ण वल्लभा कृष्ण की अत्यंत प्रियतमा सुंदरी तुम्हारी रचना की और भक्ति ने जब हाथ जोड़ करके प्रार्थना की प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है आज्ञा की याचना की जब भक्ति ने तब भगवान ने कहा मद त्वया पोषय किं तवया पृष्ठ चैकदा करोमी तदा तदाजापयत कृष्णो मद भक्तान पोषये जब भक्ति ने प्रार्थना की भगवान से कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने कहा कि जाओ मेरे भक्तों का पालन पोषण करो भक्तों के अंदर विराजमान होकर के नित्य वर्धमान रहना उनको आनंदित करना और उनको कुछ मिले तब भी ना मिले तब भी उनके जीवन को उज्जवल बनाना उनका पोषण करते रहना यह आज्ञा दी उसी वक्त भक्ति ने भगवान की इस आज्ञा को स्वीकार कर ली अंगीकृत तदवई तो प्रसन्नोभ तदंग और स्वाभाविक है माता पिता की आज्ञा यदि कोई बेटी मानती है मर्यादित रहती है जो पिताजी कह देते हैं वही अगर वो सुनती हैं तो पिताजी को प्रसन्नता होती है माता को प्रसन्नता होती है भगवान श्री हरि बड़े खुश हो गए प्रसन्नोभूत धरिश तदा और इतने प्रसन्न हुए कि जाओ बेटिया तुम्हारे लिए हम तुम्हारी एक नौकरानी दे रहे हैं मुक्तिम दासिम ददो तुभ्यम भक्ति के नारद जी कहते हैं कि तुझे मुक्ति को दे दी दासी के रूप में कि तुम्हारे तुम जो कहोगे इससे काम कराना इसीलिए जब भक्त भगवान की भक्ति करता है तो भक्ति खुश होकर के भक्त के पास में सेवा करने के लिए मुक्ति को बुला लेती हैं कि आ जाओ इधर झाड़ू लगाओ इसकी सेवा करो क्योंकि मालकिन हैं तो मालकिन की आज्ञा का पालन करने के लिए दासी भक्त की सेवा करने आ जाती है मुक्तिम दासीम ददो तुभ्यम और इन भक्ति देवी को दो गोद लेते हैं पुत्र माताएं या पुरुष लोग लेते हैं दत्तक पुत्र दे दिए ज्ञान वैराग्य का विमोह ज्ञान और वैराग्य मुक्तिम दासीम ददो तुभ्यम ज्ञान वैराग्य का विमोह ज्ञान और वैराग्य नाम के दो बेटे दे दिए ये दत्तक पुत्र भगवान के इनको भी दे दिए, तो भक्ति उस दिन से ये ज्ञान और वैराग्य को अपने पुत्र की भांति ही पोषण करती रहती है वैराग्य और ज्ञान ये दोनों के दोनों बेटे हैं कहने का तात्पर्य क्या है कि मुक्ति तो भक्ति की दासी है इसलिए भक्त को निडर रहने का पर्याप्त अवसर रहता है भक्त कहता है कि दासी मुक्ति की हम क्या चिंता करें वो तो दासी है हमारी मालकिन की हम केवल भक्ति चाहते हैं हरि के जन्तु मुक्ति न ले हैं मुक्ति निरादर भक्ति भक्ति चाहिए इनको। जिनको के सामीप्य सारूप्य सार्टी एकत्व पांचों प्रकार की मुक्तियों को किनारे कर देते हैं ये तो कहते हैं कि प्रभु हमें ना तो जीवन के चार प्राप्तव्य चीज चाहिए ना हमें धन की ज़रूरत है धन भी मत दीजिए ना हमें धर्म करने की जरूरत है धर्म भी अपने पास रखिए ना हमें संसार की वस्तुएं चाहिए काम जिनको कहते हैं भोग पदार्थ वो भी नहीं चाहिए यहाँ तक कि मुक्ति भी हमें नहीं चाहिए तो भगत जी तुमको चाहिए क्या भक्त कहता है मुझे तो चाहिए जिस योनि में आप जन्म दें वहा मैं आपके चरण कमलों का अनुरागी बन अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान आन यह वरदान न आन इन चारों चीजों को धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों पुरुषार्थों को किनारे कर देता भक्त वो चाहता है मुझे भक्ति चाहिए बस हम उठते बैठते चलते फिरते जहाँ भी रहें और चाहे जिस योनि में भी हो प्रभु आपकी सेवा प्राप्त हो आपकी भक्ति मिल जाए तो भक्त जो चाहते हैं उनकी भक्ति उनको भी ये श्रीमद भागवत भक्ति की प्राप्ति करा देता है तो तीनों चीजों की प्राप्ति करा देता है कौन श्रीमद वैराग्य जिनको चाहिए उनको वैराग्य प्राप्त करा देता है संसार की मिथ्या चीजों का बोध कराकर कर नकली की चीज़ों में फंसे हो ऐसा समझा करके उनसे विरक्त भी कर देता है हमारे अंदर ये सब के सब हैं कल जैसे निवेदन किया गया तो ये श्रीमद् भागवत जो इसका मंथन करते हैं श्रवण करते हैं विशेष रूप से पाठ करते हैं विपठन और फिर उस पर विचार करते हैं सोत जी कहते हैं वे लोग विमुच्चेत विमुच्चेत न भक्ति सहित यदि इनका पारण पारायण करते हैं पठन करते हैं चिंतन करते हैं तो संसार के समस्त प्रपंचों से छुट्टी पा लेते हैं समस्त दुखों से छुट्टी पा लेते हैं तीन प्रकार के दुखों से छूटना चाहते हैं हम लोग तापत्रय विनाशाय के चरण में आकर के जब कहते हैं कि प्रभु हमें दुखों से छुटा दो और दुख मन में होने वाले शरीर में होने वाले और जगत के कई जीव जंतुओं से प्राप्त होने वाले दुख, आपातकालीन दुख लोगों ने उनको तीन भागों में बांट दिया वो शास्त्रीय शब्दों में आध्यात्मिक आदि भौतिक और आदिदैविक कहते हैं उन दुखों से छूटना चाहते हैं और भगवान इनसे मुक्त भी कर देते हैं छुटा भी देते हैं जो छूटना चाहते हैं और जो नहीं छूटना चाहते प्रभु हमको भले कुछ भी देते रहिए पर भक्ति चाहिए हमको तो उनको भक्ति देते हैं आचार्य शंकर कहते हैं व्यक्ति के दुख से छूटने की इच्छा ये भगवान की कृपा पर निर्भर करता है जब तक भगवान की कृपा दृष्टि किसी के ऊपर ना पड़े तब तक व्यक्ति छूटने की इच्छा नहीं करेगा गोबरेला कीड़ा को जैसे आप देखें गोबर के अंदर ही जीवन यापन करना उसको अच्छा लगेगा उसको दही अच्छा लग नहीं सकता मक्खन अच्छा लग नहीं सकता जो जिसमें रचपच गया है वो वही अच्छा लगता है दूसरे को दिखाई देता ही है यह दुख में है उससे जो अपने आप को हटा चुका है उसको दिखता ही है यह दुख रूप है लेकिन उसको प्रतीति ही नहीं होती गोबरेला पीड़ा को पता ही नहीं लगता कि हम गोबर में जी रहे हैं उसको वही अच्छा लगता है आचार्य शंकर कहते हैं कि मुमुक्षा अत्यंत दुर्लभ है यह भगवान की अनुकम्पा जब हो कृपा दृष्टि जब पड़े तभी जीव के अंदर दुखों से छूटने की इच्छा जागती है तीन चीजों को दुर्लभ बताते हैं आप लोग श्रवण कर चुके हैं कई बार एक तो मनुष्यत्व मनुष्य चोला और मनुष्य चोला पाकर के सच्ची मानवता मनुष्य का ड्रेस मिलना पर्याप्त नहीं है मनुष्य ड्रेस के साथ साथ में सच्ची मनुष्यता जो मनु के अंदर जो गुण है वो गुण प्राणी मात्र को जीवित रखने के लिए दया भावना ये सब के सब गुण जब आते हैं तब वास्तव में मनुष्य कहलाता है विद्यार्थी का ड्रेस पहन करके कॉलेज स्कूल में हम लोग भी जाते हैं लेकिन सच्चे अर्थों में विद्यार्थी वो है जो स्कूल का असली फायदा उठाता है कॉलेज का असली फायदा उठाता है लाभ लेता है नहीं तो वेशभूषाधारी स्टूडेंट्स बहुत हो सकते हैं साल भर जाते हैं और परीक्षा देने के लिए जब जाते हैं तब उनको पता लग जाता है कि हमने साल भर व्यर्थ समय गवा दिया तो सच्चा विद्यार्थी वो है जो विद्यार्थी का वेश पहन करके और स्कूल से पर्याप्त लाभ ले सके हम लोगों को भी ये स्कूल ड्रेस मिला हुआ है संसार के स्कूल कॉलेज में हम लोग एडमिट हैं इसमें भर्ती हुए हैं और इस वेशभूषा को मानव वेशभूषा को पहन करके यदि सच्ची विद्या का लाभ नहीं ले सके तो हमारा विद्यार्थित्व तो कलंकित हो जाएगा हमने विद्या को प्राप्त ही नहीं किया सा विद्या या विमुक्ताय जिस विद्या से हमको मुक्ति मिलनी है दुखों से छूटने के अवसर प्राप्त होने हैं उस विद्या को नहीं प्राप्त कर पाए तो फिर सिर धुनी धुनी पछताए आप जानते हैं अंत में पछतावा होता है तो इस मनुष्य चोला को पाना और इस मनुष्य चोला को पाने के बाद इसमें मनु मनुष्य के गुणों का आना यह भगवत कृपा पर निर्भर करता है ऐसा भगवान शंकर कहते हैं और दूसरी वस्तु इसके अंदर मुमुक्षा संसार की चीजें सुख रूप में प्रतीत होती हुई भी दुख रूप ही हैं इस बात की जानकारी का प्राप्त होना और प्राप्त होने के बाद उससे छूटने की इच्छा का होना यह भगवान की कृपा दृष्टि जब बरसती है तब होती है कहते हैं पहले मनुष्यत्व दूसरा मुमुक्षत्व और तीसरी वस्तु है यदि हमारे अंदर छूटने की इच्छा तो है संसार के तड़फन से हम उब चुके हैं देव होती की तरह मुख्य ये निकल रहा है कि अब किसी भी प्रकार से ये संसार किनारे हो जाए प्रभु हम अब एकमात्र आपके प्रिय बन जाए ये हो तो रहा है इच्छा हो रही है लेकिन इस इच्छा के होने के साथ साथ में इस इच्छा की पूर्ति कराने वाले महापुरुष जो हमें मार्ग निर्देशन कर सके सच्चे अर्थों में उन महापुरुषों का मिलना कठिन है तीसरा है गुरुदेव का मिलना महापुरुष का मिलना महापुरुष की सन्निधि दुर्लभम महापुरुषसंश्रयः महा तीनों का मिलना है मुमुक्षुता का प्राप्त होना यह भगवत कृपा पर निर्भर करता है तो हम तीन प्रकार के दुखों से छूटते हैं छूटने की इच्छा करते हैं ज्यादा जाद से ज्यादा और छुटाते भगवान हैं भगवान कैसे छुटाते हैं भक्ति देकर के पहले प्रारंभिक एक दिखावा भक्ति होती है हर एक की प्राय होती है प्रारंभ में दिखावा भक्ति होती है फिर धीरे धीरे वही भक्ति असली भक्ति में परिणत होती है हर चीज पहले नकली प्राप्त होती है ज्ञान भी पहले नकली प्राप्त होता है बाद में असली ज्ञान प्राप्त होता है पहले हम लोगों को जितनी जानकारी प्राप्त हुई सामान्य जानकारी शास्त्र के अध्ययन करने के बाद महापुरुषों के मुख से सुनने के बाद जो ज्ञान जानकारी प्राप्त हुई वह जानकारी या वह ज्ञान उस प्रारंभिक ज्ञान की अपेक्षा कुछ द्वितीय श्रेणी का ज्ञान हुआ और इसके बाद फिर महापुरुषों से प्राप्त ज्ञान या शास्त्रों से प्राप्त ज्ञान का जब हम प्रायोगिक तौर पर अनुशीलन करने लग जाते हैं उसका मनन चिंतन करके और अपने जीवन पर उतारने लग जाते हैं तब अंदर में जो स्वतः ज्ञान है चिद्रूप है, है, वो जब प्रकट कर सामने होता है, तो उस ज्ञान को कहा जाता है असली ज्ञान उस ज्ञान की प्राप्ति होती है और उसी ज्ञान से हो जाती है मुक्ति मुक्ति की प्राप्ति इसीलिए भागवत के इस श्लोक के माध्यम से सूत जी कहते हैं जो लोग इस श्रीमद् भागवत को पढ़ेंगे सुनेंगे गुनेंगे उन लोगों को मुक्ति मिल जाएगी संसार के दुखों से वो छूट जाएंगे ऐसा ये भागवत ग्रंथ है और आप जानते हैं यह श्रीमद् भागवत एक पुराण है और पुराणों की रचना श्री वेदव जी ने की कल जैसे कि आप सबको यह स्मरण कराया गया श्री वेदव जी दो परंपराओं के भागवत प्राप्त किए हैं एक तो, तो शेष परंपरा से प्राप्त भागवत है उनको पास में क्योंकि उनके पिता जी हैं पराशर ऋषि और पराशर ऋषि सांख्यायन ऋषि से भागवत की प्राप्ति किए हैं सांख्यायन ऋषि सनत कुमार आदि से प्राप्त किए हैं और सनत कुमार साक्षात शेष भगवान से प्राप्त किए हैं तो पिताजी की संपत्ति पर बेटे का अधिकार होता है व्यास जी का और उस पराशर भागवत पर अधिकार है और दूसरा भागवत शेष शाही की है जो नारायण भगवान ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश करते हैं वह भागवत ब्रह्मा जी दस लक्षणों से युक्त करके नारद जी को बताते हैं और नारद जी उस भागवत को वेद व्यास जी को सुना करके और आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं तो ये दूसरी परंपरा से आई भागवत की कथा भी श्री वेदव्यास जी के पास और वेदव्यास जी से फिर श्री सुखदेव जी ने प्राप्त की है और वेदव्यास जी से इतिहास और पुराण क्योंकि ये पांचवा वेद कहलाते हैं चार वेद तो आप जानते ही हैं ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्वेद ये ब्रह्मा जी के मुख से निर्गत अलग अलग वेद हैं पूर्व मुख से ऋग्वेद दक्षिण मुख से यजुर्वेद पश्चिम मुख से सामवेद उत्तर मुख से अथर्ववेद की उत्पत्ति लेकिन ब्रह्मा जी के मुख से निकले ये वेद सबके सब एक साथ में मंत्र मिल गए एक साथ मिले हुए थे इसलिए मिले हुए मंत्रों का जब तक अलग अलग विभाजन नहीं हो जाता प्रकरणवाइज नहीं बढ़ जाते तब तक उनके तात्पर्य को समझने में कठिनाई होती और अलग अलग वेद के अध्वर्यो होता उद्गाता, ब्रह्मा आदि जो ऋक् होते हैं उनके कर्म का ज्ञान नहीं हो पाता यदि अलग अलग वेद अभ्यास जी ने नहीं किया होता तो इनको अलग अलग कर दिया उन्होंने और इनकी भी परंपरा चल पड़ी है वेदों की तो चार वेद तो वो है और पांचवा वेद कहलाता है इन चारों वेदों के निचोड़ रूप इतिहास और पुराण और इतिहास के बारे में इतिहास इस प्रकार से निश्चित रूप से था उसको कहा जाता है इतिहास इतिहास का मतलब इति इस प्रकार से पहले कभी किसी जमाने में हा निश्चित रूप से आस मैंने था जो पहले इस प्रकार निश्चित रूप से ऐसा था उन बातों को किसी ग्रंथ में रख दिया जाए उनको इतिहास कहा जाता है महाभारत में इतिहास वाल्मीकि रामायण के भी ऐतिहासिक ग्रंथ काव्य होने के साथ साथ इतिहास ग्रंथ उसको मानते हैं और इन इतिहासों का भी एकमात्र लक्ष्य क्या है भगवान के ही स्वरूप को बताने के लिए वहां तक पहुंचाने के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष का निरूपण करते हैं ये महाभारत आप पढ़ेंगे तो इनमें चार का विशेष रूप से निरूपण है और इसके बाद फिर पुराण है पुराण अष्टादश ये पुराण मतलब पुरातन होते हुए भी नित्य नूतन गंगा जी की तरह गंगा जी कितनी पुरातनी हैं लेकिन आज हम लोगों के लिए नई गंगा आती हैं हमसे 2000 वर्ष पहले जो जो लोग हो चुके होंगे उन लोगों ने जिस जल का पान किया हो सकता है कि वह जल हम लोग न स्पर्श कर पा रहे हैं दस मिनट पहले आप जिस जल को स्पर्श करेंगे वह जल आगे बह चुका है तो नित्य नूतन है गंगा जी का जल जैसे उसी प्रकार से ये पुराने होते हुए भी पुराने होने के कारण पुराण कहलाते हैं पुराने होते हुए पुरा सत अपि नित्यम नवम पुराणम सत अपि नवम पुराणम प्राचीन होते हुए भी नित्य नया जैसे पहले शतयुक्त त्रेता द्वापर आदि में रहने वाले लोगों को जो ज्ञान दे चुके आज हम लोगों के लिए यही पुराण नए ज्ञान दे रहे हैं उन लोगों के देशकाल परिस्थिति के अनुसार इसी से नाना प्रकार का विज्ञान निकला आज हम लोगों की परिस्थिति के अनुसार ज्ञान अलग अलग रूप से निकल रहा है क्योंकि परखने का तरीका देखने का तरीका सबका अलग अलग है एक वैद्य यदि इसका अवलोकन करता है तो वह अपने वैद्यकीय चीज़ों को इससे निकालेगा एक इंजीनियर यदि पढ़ रहा है तो वो इंजीनियर की बातों का अवलोकन करेगा न्याय शास्त्र का अवलोकन करने वाला वह देखेगा कि न्याय शास्त्र की दृष्टि से कौन कौन सी बातें कही गई हैं। वेदांत वाला ये वेदांत के सिद्धांतों को खोज करेगा जैमिनी दर्शन का अध्ययन करने वाला मीमांसा कर्मकांड का अवलोकन करेगा परमाणु दर्शन वाला परमाणु का दर्शन करेगा नास्तिक व्यक्ति नास्तिकता का किस प्रकार से इसमें प्रतिपादन किया गया है उन तत्वों की खोज करेगा क्योंकि ये तो अथाह समुद्र है कल्प निवेदन किया गया भागवतारणव है जो जिस कैटेगरी का व्यक्ति होगा वो अपनी वस्तु इससे निकाल लेता है नजरिया जिसकी जैसी है वैसे इसके अंदर से वो चीज निकल आती है जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि दिखाई देती है हमारे अंतकरण के अनुसार श्रीमद भागवत अलग अर्थ दे जाता है त्रेता युग के लोगों को श्रीमद भागवत अलग अर्थ दिया होगा आप कहेंगे इसको तो ये अभी अभी वेद अभ्यास जी द्वापर युग के अंत में आए और इसकी रचना उस समय की है आपने त्रेता युग की बातें कैसे कह दी ये शब्द हैं ये स्मृति कहलाते हैं स्मरण करके लिखे गए हैं ये तो पहले से ही विद्यमान है शब्द को हमारे यहाँ बिल्कुल नित्य माना गया है वेद नित्य है ये श्रुति बनकर के हमारे कान के माध्यम से क्रमशः यहाँ तक पहुँचते हैं ये पुराण स्मृतियां हैं जो पहले थे उनका स्मरण करके केवल दिमाग में संजोया गया और जब ये लिपि का आविष्कार हो गया तो लि, लिपि लिखने के जब प्रक्रिया शुरू हो गई तो बाद में फिर ग्रंथ रूप में हमारे सामने उपलब्ध हो गए पहले तो मस्तिष्क में ही रखते थे स्मरण करके रखते थे स्मृतियां कहलाते थे सुन के जिनको सुरक्षित रखते थे उनको श्रुति कहा जाता था तो ऐसे ये पुराण पुराने होते हुए भी नित्य नए हैं पहले के लोगों को ज्ञान विज्ञान दे दे गए तो इसमें से फल समाप्त तो हो गया नहीं कह सकते शाश्वत है ये निरंतर है। नित्य हैं। इसलिए इनको इतिहास की दृष्टि से जैसे कल निवेदन किया गया इतिहास की दृष्टि से कौन पुराण पहले रचा गया कौन पुराण बाद में रचा गया ऐसा क्रमबद्ध नहीं कर सकते हैं कोई भी पुराण आगे पीछे हो सकता है स्मरण है स्मरण की दृष्टि से कहें तो भले हो सकते हैं क्योंकि जी ने स्मरण किया तो पहले इसका स्मरण आया होगा ऐसा भले कह सकते हैं लेकिन ये नित्य हैं तो पहले भी इनसे लाभ उठाया सूर्य भगवान से अनंत कोटि किरणें निकल रही हैं और न जाने कितने वर्षों से निकल रही हैं लेकिन किरणें नहीं समाप्त हुई नित्य नए नए किरणें हमको प्राप्त हो रही हैं दस मिनट के बाद में दूसरा नया किरण प्राप्त हो रहा है वैसे ही ये श्रीमद् भागवत भास्कर पुराण अर्क अधुना उदित अधना श्री सुखदेव जी के समय में से कहते हैं कि ये पुराण अर्थ बनकर के उदित हो गया सूर्य बनकर के प्रस्फुटित हो गया हम सबके सामने और जहां पुराण अर्थ सामने आ जाए सूर्य आ जाए तो अंधेरे को रहने का कहीं अवसर नहीं रहता सूर्य के उदय होने की देरी है सूर्य उदित हुआ कि अंधकार भागा हमारे जीवन में अगर पुराण आ गया श्रीमद् भागवत रचपच गया तो अंधेरा हटेगा ही हटेगा अविद्या के अंधेरा अज्ञान का अंधेरा हटे हटेगा ही हटेगा तो यह पुराण अर्घ है पुराना होते हुए भी नित्य नूतन सूर्य की भांति पुराना होते हुए भी नित्य नूतन अग्नि की भांति पुराना होते हुए भी नित्य नूतन गंगा की भांति शीतलता भी प्रदान करता है इसलिए गंगा की भांति शांति प्रदान करता है श्रीमद भागवत की कथा सुनते समय बड़ी शांति की प्राप्ति होती है जो लोग पढ़ते हैं अंदर डुबकी लगाते हैं और जो लोग प्रकाश चाहते हैं उनके लिए सूर्य प्रकाश है सूर्य अंधेरा को दूर करता वैसे तो ऐसे पुराण श्री वेदव्य जी ने 18 रचे और उन पुराणों की रचना के साथ साथ में परवर्ती लोगों ने पुराण की पहचान करने के लिए कई लक्षण बता दिए उन लक्षणों में हम लोग नहीं जाएंगे पुराण और उपपुराण दो प्रकार से हैं उपपुराणों में पांच विषयों का प्रायश वर्णन होता है वंश मर्वंतर आनुवंशिक चरित ईशानु चरित्र आदि और जो महापुराण होते हैं जैसे श्रीमद्भागवत है उनमें दस चीज़ों का वर्णन होता है लेकिन भागवत में उन दस चीज़ों के वर्णन के साथ साथ में इसके दस चीज विशिष्ट हैं उनको भी प्रसंग तक कहने का प्रयास किया जाएगा ऐसी श्रीमद् भागवत के हम लोग केवल नाम का भी उच्चारण कर लें यदि भागवत पुराणों का तो सारे पुराणों के श्रवण से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वह पुण्य भी हमें प्राप्त हो जाता है वेदों का उच्चारण और श्रवण से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है वैसे इन ग्रंथों के श्रवण और पठन दोनों से शुद्धि की प्राप्ति होती है 18 पुराणों के नाम इसमें दिए हैं उनका नाम उल्लेख करके उनके संक्षिप्त में संख्या बता करके फिर भागवत की संख्या बता भागवत के बारे में बताते हैं श्री महाराज कहते हैं ऐसे 18 पुराण हैं, वो कौन-कौन है? सूत जी कहते हैं ब्राह्म पादम वैष्णव शैवम लिंगम सकारुड़ नारदीयम भागवतम आग्नेविष्य ब्रह्मेयन वाराह मात्म ब्रह्मांडमित ब्रह्माख्यमित त्रिष्ठ अठारह पुराण अठारह पुराणों में एक का है ब्रह्मपुराण एक पद्मपुराण एक विष्णुपुराण लिंग पुराण शिवपुराण जिसको दूसरे शब्दों में वायु पुराण भी कहते हैं गरुड़ पुराण नारदीय पुराण भागवतम और अग्निपुराण स्कंद पुराण भविष्यत पुराण ब्रह्मवैवर्त पुराण मार्कंडीय पुराण वामन पुराण वाराह पुराण, मत्स्य पुराण कूर्म पुराण और ब्रह्मांड पुराण ये अठारह पुराण हैं और इन अठारहों पुराणों की संख्या भी बिल्कुल अलग अलग है पर उन सभी संख्याओं में देखते हैं सबसे अधिक संख्या है स्कंद पुराण की इक्यासी हज़ार से कुछ अधिक श्लोक उसके अंदर हैं और सबसे छोटे पुराण संख्या की दृष्टि से देखें तो मार्कंडे पुराण है नौ हजार श्लोक मात्र सबसे छोटा मार्कंडे पुराण और सबसे बड़ा स्कंद पुराण है इन सारे पुराणों में उसी एक परमात्मा का अनेक रूप से वर्णन है इसलिए वर्णन है कि हमारी रुचि को उन्होंने देखा है हमारी इच्छा को देखा कि हम लोग हर ऋतु में हर महीने में यहाँ तक कि प्रतिदिन नई नई चीज़ खाने की इच्छा रखते हैं नई नई चीज़ देखने की इच्छा रखते हैं हमारी रुचि को देखते हुए श्री जी ने एक ही तत्व के अनेक प्रकार से वर्णन कर दिया एकम वदन्ति लेकिन इन सारे पुराणों का गंतव्य जैसे समुद्र है नदियों का गंतव्य पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने नाम रिजु नाना को जैसे समस्त दर्शनों का एकमात्र गंतव्य भगवान समस्त नदियों का चाहे कोई नदी हिमालय से निकल रही हो चाहे नेपाल से निकल रही हो चाहे राजस्थान से निकल रही हो कहीं से भी निकल रही हो पर सारी नदियां नदियाँ समुद्र में ही जाकर के लीन होती हैं वैसे ये जितने भी प्रस्थान है पहुंचाते हैं इन अठारह पुराणों के द्वारा भी वेद व्यास जी हम सबको उसी एक स्थान तक पहुँचा रहे हैं कभी वो देवी के रूप में वर्णन कर देते हैं कि हो सकता है मनुष्य का दिमाग माँ की आराधना में लग जाए शिवजी के रूप में वर्णन कर देते हैं पुराण में कि हो सकता है कि शिव के रूप के प्रति इनका आकर्षण जाग जाए उनकी आराधना में लग करके वहाँ तक पहुँच जाए सूर्य की रचना सूर्य के उत्पत्ति सूर्य जगत के सब कुछ करने वाले हैं ऐसे बताने वाले सूर्य पुराण की रचना कर देते हैं गणेश पुराण के गणेश जी के भगवान के रूप में शक्ति को विष्णु को और इनके अवंतर रूपों को नाना प्रकार से यहाँ पर उपासना की पद्धति बता देते हैं और उनकी रूप का वर्णन कर देते हैं कि कम से कम इनमें से किसी एक में व्यक्ति लग जाए और उस एक तक पहुँच जाए तो 18 पुराणों का एकमात्र लक्ष्य वही परमात्मा है जिसको अपने अपने रुचि के अनुसार हम सब पुकारते हैं भक्त कहता है मेरा भगवान वेदांत के अध्येता कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञान के रूप में उसको पहचानता है जानता है और कर्मी लोग योगी लोग उसको परमात्मा कह देते हैं कुछ लोग उसको तत्व कह देते हैं वदंति तत्विद तत्व यज्ञ ब्रह्मेति पर भगवान इति शब्द्यते भगवान इति शब्द्यति वदन्ति विद तत्व विद वदन्ति वदंती तत तत्व तत तत की जानकार लोग उसको तत्व कहते हैं किसको यज्ञानम अद्वयम् जो ज्ञाता और ज्ञेय रहित जिसमें जानने वाला नहीं है जानने की वस्तु नहीं है एकमात्र ज्ञान ही ज्ञान मात्र रह गया आप ध्यान करते हैं जैसे बैठ करके बैठते हैं तो तीन चीज़ें देखने को मिलती हैं एक तो ध्यान करने वाला है और जिसका ध्यान कर रहे हैं आप वो है और ध्यान की क्रिया है बीच में ध्याता ध्यान और ध्येय उसी प्रकार से यहाँ भी श्रवण कर रहे हैं तो श्रोता श्रोतव्य और श्रवण तीन चीज़ें हैं श्रोता हैं और जिसके बारे में सुन रहे हैं वो परमात्मा हैं और सुनने की क्रिया हो रही ये त्रिपुटी कहलाती है वक्ता वचन और वक्तव्य बोलने वाला और जिसके बारे में बोल रहा है वो भगवान और बोलना ये तीन की त्रिपुटी है ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय जानने वाला और जिसका जिसकी जानकारी रख रहा है वो परमात्मा और ज्ञान ये तीन तीन की त्रिपटी है जब साधक साधना करता है ज्ञानी है जानकारी के लिए ज्ञान प्राप्ति के लिए पहले जिज्ञासु बनकर के आता है पहले उपासना करता है उसको ज्ञान रूप में पाने की चेष्टा करता है तो वह जानता है कि मैं ओ, मैं ज्ञाता हूँ मैं जानकारी रखने के लिए इच्छुक हूं और किसकी और परमात्मा या ज्ञान के में जानकारी रखना चाहता हूँ गेय की मैं जानकारी रखना चाहता हूँ तो एक ज्ञेय बन रहता है उसके सामने और ज्ञान की क्रिया होती है और स्वयं ज्ञाता रहता है लेकिन एक अवस्था ऐसी पहुँचती है उसकी सबसे उच्च अवस्था में पहुँच करके कि वो जानने वाला नहीं रहता है और जानने की चीज नहीं रहती जिसको जानना चाहता था उसका भी भान नहीं है अब और मैं जानने वाला हूं इसका भी भान नहीं रह गया एकमात्र ज्ञान ही ज्ञान रह जाता है मतलब जो ज्ञान है वही ज्ञाता बनकर के विराज रहा है जो ज्ञान है वही ज्ञेय बनकर के विराजमान रहा है इसलिए इनको कहते हैं कि दो से रहित ज्ञान केवल ज्ञान इसलिए कह रहे क्योंकि ज्ञान भी नहीं कहेंगे तो उसका व्यवहार करने के लिए कोई ना कोई शब्द बोलना पड़ेगा तो जिसमें ज्ञाता और ज्ञे नहीं रह गया है केवल ज्ञान ज्ञान मात्र रह गया है जिसको चित्त कहते हैं इसलिए उसको ज्ञान के रूप में ज्ञानी पाने की चेष्टा करता है देखने की चेष्टा करता है उसी को लोग तत्व बोलते हैं ओम तत् इति निर्देशो ब्रह्मण त्रिविधा स्मृत ब्राह्मण त्रिविधा निर्देशा है स्मृता कौन कौन ओम तत्सत तीन प्रकार का निर्देश आप गीता में पढ़ते हैं ओम तत् सत तत नाम परमात्मा का सत परमात्मा का ओम नाम परमात्मा का है उस तत्व तो, उस तत्व को जो रहस्य है उसको कहते हैं तत्त्व तो। वो अलग नहीं है तत् से भिन्न नहीं है कहते हैं उसको तत्व की उसी तत्व को लोग ज्ञान कहते हैं वदंती और उसी को कुछ लोग क्या कहते हैं ब्रह्मेती कोई उसको ब्रह्म कह देते हैं ब्रह्म का मतलब व्यापक जो जिससे कुछ जगह खाली नहीं है उस नाम से पुकार देते हैं और कुछ लोग उसको परमात्मा कह देते हैं कर्मी लोग योगी लोग उसको परम आत्मा के नाम से जानते हैं और उसी को भक्त लोग भगवान कह देते हैं वदंती तत्व विदस तत्व यज्ञान तो उस एक तत्व का ही लोग अलग अलग नामों से आराधना उपासना प्रार्थना या प्राप्त करना ये सारी क्रियाएं कर रहे हैं कोई उसको तत्व कहता है कोई उसी तत्व को ज्ञान कहता है कोई उसी तत्व को भगवान कहता है कोई उसी तत्व को परमात्मा कहता है कोई उसी को ब्रह्म कहता है और कोई उसी के परिवर्तित रूप को ईश्वर नाम से पुकारता है जगत के शासनकर्ता के रूप में जानता है कोई उसको जगत के सृष्टि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के रूप में समझता है कोई उसे पालन करता विष्णु के रूप में कोई उसे संहार शंकर के रूप में कोई अंग्रेजी वाले गॉड आदि अपने अपने भिन्न रुचि के अनुसार कोई अल्लाह कह देता है कोई परम पिता कह देता है कोई जो जिसकी रुचि लेकिन उस उसमें अभिन्नता है वो तो एक ही है एक ही व्यक्ति के अनेक नाम पड़ गए हैं अनेक रूप रूपाएं विष्णवी प्रभ विष्णवी एक ही का वर्णन करते हैं तो यह श्रीमद भागवत भी जो सत्रह पुराण भागवत के अतिरिक्त वर्णन कर रहे हैं जिस वस्तु का उसी वस्तु का चौबीस अवतारों के रूप में वर्णन करके विशेषतः श्रीमदभागवत में कृष्ण रूप से उसको दर्शा करके और जो विष्णु के भक्त हैं भगवान कृष्ण के भक्त हैं उनके चित्त को उनके प्रति समर्पित कर देते हैं उनके प्रति श्रद्धा जगा देते हैं यह श्रीमदभागवत बड़ा विलक्षण ग्रंथ बताते हैं आदि मध्यावसाने सुवैराग्याख्यान संयतम कथा ब्राता यत् हरिला कथाता मृतान सत्सुर पूर्व ब्रमणे ना विपजी स्थिताय भवभीताय कारुण्या कारुण्य प्रकाशित भागवत क्यों कहलाता है वक्ता लोग अलग-अलग प्रकार से भागवत शब्द के अर्थ बताते हैं। कोई लोग तो बड़े कुशल होते हैं भा शब्द का भा अक्षर का अर्थ भी बता देते हैं ग अक्षर का भी अर्थ कल्पना कर लेते हैं व अक्षर के भी अर्थ की, अर्थ की, अर्थ की अर्थ कल्पना कर लेते हैं ता अक्षर के भी अर्थ की कल्पना कर लेते हैं लेकिन हमें किसी पुराण में या किसी ग्रंथ में ऐसे भ माने व माने ता माने ग माने क्या होता है ऐसा जब तक उपलब्ध नहीं होता तब तक उनके बताए हुए अर्थ को मैं थोड़ा मस्तिष्क से अलग ही रखता हूं पर स्वाभाविक रूप से इसकी जो व्युत्पत्ति दी गई है भागवत में भागवत शब्द के भगवता प्रोक्तम इदम भगवता उदितम भगवान ने साक्षात कहा इसको अपने मुख से इसलिए इसको भागवत कहते हैं ऐसा भागवत में वित्पत्ति दी गई है इदम भगवता पूर्वं ब्रह्मणे ना भी पंकजे स्थिताय बहुभीताय कारुण्या प्रकाशितम भगवता प्रोक्त होने के कारण भगवान के द्वारा कथित होने के कारण भागवत कहलाता है और इस भागवत के माध्यम से जो भगवान के आराधना करने लग जाते हैं ऐसे भक्तों को भी भागवत कहा जाता है और उनके मुख से जो निकल जाता है उनको भी भागवत कहा जाता है इसीलिए ये श्रीमद भागवत में भगवान के चरित्र भी हैं और भगवान के भक्तों के भी चरित्र भगवान की उक्तियों का भी कथन है और भगवान के भक्तों की उक्तियों का भी कथन है भक्त और भगवान का चरित्र और वचन ये दोनों के दोनों का मिलता है इसमें इसलिए ये भागवत कहलाता है किसको दिया गया सबसे पहले कहते हैं भवभीताए ब्राह्मणी नारायण से नाभी पंकजे स्थित भगवान श्री हरि के नाभि कमल में स्थित ब्रह्मा जी जो भवभीत थे केवल हम लोग ही संसार से डरते हों ऐसी बात नहीं है जिसने इस जगत को बनाया वो भी डरता है संसार से एकमात्र जैसे कल भी निवेदन किया गया और महापुरुष भी बताते हैं और शास्त्र भी निरूपित करते हैं कि भगवान को छोड़ करके ब्रह्मा से लेकर के ब्रह्मा की सृष्टि में जितने प्राणी जीव हैं और वो जो जो रचना करते हैं उनकी वो रचना रचनाकार को मोह में डालती है रचनाकार को मोहती है कोई भी चीज़ आप बनाते हैं तो बनाई हुई चीजी चीज बनाने वाले को अपने और खींच लेती है मोह लेती है कृति अपने ओर खींचती है कर्ता को कृति खींचती है यह संसार ब्रह्मा की कृति है जो ब्रह्मा यद्यपि भगवान से अभिन्न है भगवान ही रजोगुण को स्वीकार करते ब्रह्म रूप में आकर के जगत का सर्जन करते हैं लेकिन जब ब्रह्म रूप में आते हैं तो स्वयं भवीत वो भी होने लग जाते हैं संसार से डरते हैं क्योंकि उनको पहले की रचनाओं का अनुभव है कि हम कई बार इसमें फंस चुके हैं कई बार इसके चक्कर में आकर के ये मेरी रचना है और मैं जगतकर्ता सृष्टा हूँ ये भावना आने के कारण कई बार मार्ग भ्रष्ट हो चुका हूँ इनकी अनुभूतियाँ ब्रह्मा जी को है और प्रत्यक्ष इसी में देखें श्रीमद् भागवत में एक और ब्रह्मा जी भगवान जगत में न फंसने के लिए प्रार्थना करते हैं अभिमान न आए अहंकार ना आए ये प्रार्थना कर रहे हैं तो फिर ग्वाल बाल जो आपस में दही मक्खन कढ़ी रोटी आदि खा रहे थे जमुना जी के किनारे और उनको देख करके ब्रह्मा जी को मोह हो गया और फिर अनेक तरह से भगवान हैं कि नहीं ये इसकी परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी ने जो नाटक किया उसका चरित्र तो आप जानती ही हैं यद्यपि भगवान ने कह दिए हैं कह दिए हैं कि तुम्हें मोह नहीं होगा लेकिन देखो संसार ऐसा है कि भगवान जब लीला करते हैं तो दूसरे को मोह में डाल देते हैं क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं संसार की रचना कर रहा हूं कहीं ये संसार मुझे मुक्त न करने पाए तो भगवान ने तो कहा ठीक है लेकिन ब्रह्मा जी ने तो ये नहीं कहा कि आपसे मैं मुक्त ना हो आप भी अगर सामने कहीं उपस्थित हों तो आपको देख करके कहीं मैं भी मोह में न पड़ जाऊं मैं भी कहीं अहंकार में न पड़ जाऊं भगवान को देख करके वो मोह में पड़ जाते हैं और परीक्षा लेने लग जाते हैं कि यह ब्रह्म नहीं हो सकता करते हैं कि मैं इस जगत में कृति में फंस न जाऊ भवभीत थे ब्रह्मा जी भगवान ने कारुण्यात सम्रकाशित हूँ करुणा करके भगवान ने इस भागवत दर्शन को उनको दे दिया भगवान ने ब्रह्मा जी को उनकी धारणा के अनुसार वेद ज्ञान अपने संकल्प से दिया है हम लोग वेद का अध्ययन करते हैं गुरुमुख से सुन करके करते हैं ब्रह्मा जी को जो वेद ज्ञान प्राप्त हुआ है वह भगवान के संकल्प से प्राप्त हुआ है तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवये परमात्मा ने आदि कवि को ब्रह्मा जी को केवल हृदय संकल्प मात्र से कि जाओ तुमको वेद का ज्ञान हो जाएगा इतना मात्र संकल्प मात्र से ही ब्रह्मा जी को चारों वेदों का ज्ञान हो गया और चारों वेदों का ज्ञान जब हो गया स्मृति आ गई तब वो पहले का जगत कैसा था हमने पहले कल के दिन कौन सा काम किया था वो स्मृति आ गई उसको और ये केवल ब्रह्मा जी को ही नहीं हम लोगों को पता नहीं होता हम सबको भी भगवान के संकल्प से ही कल की स्मृति होती है सवेरे जब जागते हैं तो हमने कल क्या किया उसकी स्मृति करते हैं फिर कल के अनुसार पिछले जितने दिन हम बिता चुके हैं उन पिछले दिनों के अनुभव के आधार पर आज के दिन को शुरुआत करते हैं कार्यों का आरंभ करते हैं और कार्य का अंत भी पिछले दिनों के अनुभव के आधार पर मान लीजिए जैसे एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाते जाते समय दूसरा शरीर मिलने पर इस शरीर की स्मृति भूल जाती है वैसे ही शाम के वक्त हम सोए और रात में नींद में चले गए गाढ़ निद्रा में चले गए गहरी नींद में चले गए और अब सवेरे जागे और वो नींद में जैसे कुछ नहीं ज्ञान था हमको वैसे ही सवेरे जागने के बाद भी कहीं अगर कुछ ज्ञान ना होता तो क्या कर सकते थे तो स्मृति कौन दे रहे हैं भगवान ही स्मृति देते हैं ज्ञान भी वही देते हैं और स्मृति वो ही देते हैं मत्तः स्मृतिर ज्ञानम और इन दोनों को अपोहनम च गीता के पंद्रह अध्याय में आप पढ़ते हैं मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनमच किसी को भी स्मृति प्राप्त होती है भगवत कृपा से प्राप्त होती है चाहे खुद के पहचान की स्मृति हो चाहे सांसारिक वस्तुओं को पहचानने की शक्ति हो और ज्ञान भी वही देते हैं तीन चीज़ों का एक तो ज्ञान के रूप में स्वयं आविर्भूत होते हैं और फिर स्मरण के रूप में भी वही प्रकाशित होते हैं और इन दोनों को हटाते भी वही हैं अपोहनम वो जब चाहें उनके हाथ में है नियंत्रण वस्तु नियंत्रण का साधन रिमोट कंट्रोल उनके पास में जब चाहें स्मृति को हटा भी सकते हैं ऐसे अनेक चरित्र आते हैं एक दिन निवेदन कर कर चुके हैं देखिए एक और अर्जुन को स्मृति देते हैं मोह को हटाते हैं तो एक और यशोदा मैया की स्मृति को हर लेते हैं मोह दे देते हैं वही भगवान दो के प्रति अलग अलग व्यवहार करते हैं जहाँ पर ज्ञान को हटाना आवश्यक समझते हैं स्मरण शक्ति को हटाना आवश्यक समझते हैं वहाँ पर ज्ञान को हटा लेते हैं स्मृति को हटा लेते हैं यशोदा मैया के खेल खेलना होता है इसका मतलब हम सबको यह समझना चाहिए कि हमें यदि परमात्मा ने अभी ज्ञान नहीं दिया है तो जरूर उनका कोई ना कोई शुभ विधान है हमारे विधान की दृष्टि से ही अभी वो हमारे ज्ञान को ढक रखे हैं अज्ञान के द्वारा स्मरण नहीं दिए हैं इसका मतलब है उनकी करुणा ही काम कर रही है मान लीजिए भगवान से हम कहें कि प्रभु आप जैसे सारे जन्मों की बातें याद रखते हैं उसी प्रकार से हमको भी ज्ञान के पूरे जन्मों की स्मृति दे दें हमको तो ये बहुत बड़ी अव्यवस्था हो जाती कैसे कंस को पता नहीं उन्होंने क्या किया होगा कंस जैसे राक्षस को पूर्व जन्म की स्मृति है कंस को जा कंस ये मालूम है उसको कि देवासुर संग्राम जब हुआ था तो विष्णु ने चक्र से हमको मारा था कालिमी नाम का राक्षस था वो उसको पूर्व जन्म की स्मृति है और इसीलिए पूर्व जन्म की स्मृति का याद करके पूर्वजन्म के दुश्मन के लिए वो इस जन्म में भी इतना वैर ठान लेता है कि उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा कहीं भी और उसको मानने वालों को भी नहीं छोड़ूंगा भगवान ने देखा ऐसे लोग अगर दुनिया में कहीं 100 प्रतिशत हो गए तब तो फिर रचनाकार के की भी खतर, खतरे की स्थिति हो जाएगी जो जगत बना रहा है जो इनको उत्पन्न कर रहा है उसके लिए भी खतरा हो जाएगा इसीलिए स्मरण शक्ति को लुप्त कर दिए, और जहां पर आवश्यक समझते हैं जो ध्यान धारणा आदि के माध्यम से भगवत भजन आदि करते हैं उनको भगवान स्मृति दे देते हैं हाथी को स्मृति दे दिए पूर्व जन्मनी कृतम पूर्व जन्मनी अनुस्मृतम भागवत में आप पढ़ेंगे अष्टम स्कंद के तृतीय अध्याय में हाथी का शरीर है और हाथी के शरीर को आप लोग जानते हैं जिसका मोटा तगड़ा स्थूल शरीर हो लोग कहते तुम्हारा जो है स्थूल शरीर है स्थूल बुद्धि भी है मोटी बुद्धि है मोटी बुद्धि को लोग उसको उपेक्षा की दृष्टि से अपमान की दृष्टि से बोलते हैं हाथी का शरीर स्थूल होता है तो स्थूल शरीर में भी स्थूल बुद्धि होनी चाहिए लेकिन ज्ञान गजानन गणेश भगवान को देखिए कितने स्फूर्त ज्ञान है उनका निर्बल ज्ञान है उनका हाथी का भी भगवान की कृपा से उस हाथी के शरीर में यद्यपि भगवान की स्मृति को आत्मस्मृति को भुलाने वाला शरीर है वो आत्मविस्मृति कारणी यो नहीं है वो लेकिन पूर्व जन्म में वो इंद्रद्यूमन नाम के राजा के शरीर में रह करके उन्होंने जो भगवान की स्तुति की थी वो इस स्तुति इस जन्म में उसको याद आ गई ये भगवान की आराधना का फल है जो लोग भगवान की आराधना करते हैं भजन करते हैं उनको भगवत कृपा से स्मृति प्राप्त होती है भरत को प्राप्त हुआ पूर्व जन्म की स्मृति वो पूर्व जन्म में मैं मृग शरीर में था और ये मृग शरीर में क्यों आया उसका भी कारण उनको मालूम पड़ रहा है क्यों क्योंकि पूर्व भरत शरीर में रहते हुए उन्होंने भगवान की आराधना की थी गंडकी किनारे तो भजन कभी भी निष्फल नहीं जा सकता भगवान का तो भरत को भी पूर्वजन्म की याददाश्त है नारद जी को भगवान की कृपा से पूर्वजन्म की स्मृति प्राप्त है तीन तीन जन्मों की बात जानते हैं उपब्रहण नाम के दासी पुत्र के रूप में और इस जन्म में भी तीनों जन्मों की बातें उनको याद हैं प्रहलाद जी को गर्भ के अंदर नारद जी ने क्या क्या उपदेश दिए वो पूरी याद है तो ये क्या है जो भगवान का भजन करते हैं भजन करने वालों को भगवान हृदय में तो प्रवेश किए हुए है विराजमान है ही है वो स्मृति दे, दे देते हैं मत्ता स्मृति है। मुझसे स्मृति की प्राप्ति होती है ज्ञानम ज्ञान की प्राप्ति भी मुझसे होती है और उन दोनों का अपोहन हटना हमें यदि अज्ञान है तो ये प्रभु की करुणा है परमात्मा ने यदि हमें गरीबी दी है ये परमात्मा की बहुत बड़ी करुणा है परमात्मा ने हमको यदि सुंदर रूप नहीं दिया है ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है परमात्मा ने हमको यदि बहुत लोगों की जानकारी में नहीं रखा है प्रसिद्ध नहीं बनाया है तो यह परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है उसके हर विधान में कृपा है इस कृपा को जो लोग आराधना करते हैं वो लोग अनुभव कर पाते हैं और जो अनुभव करते हैं वो रोए बिना नहीं रहता फिर फिर तो वो जहाँ जाता है प्रभुत्व तुम तो कितने करुणावान हो भगवान अत्यंत कारुणिक हैं और जो भगवान की आराधना उपासना करते हैं उनके अंदर भी भगवान की करुणा अपने आप आती ही आती है भगवान के भक्त भी कारुणिक हो जाते हैं ये आप जितने दर्शन देखें वेदांत दर्शन देखेंगे तो वेदांत दर्शन जो वेद जी के द्वारा प्रचलित है बिना वेद जी के अंदर करुणा आए वो वेदांत दर्शन नहीं दे सकते थे देखा जीव अनेक प्रकार के कष्ट झेल रहे हैं दुख झेल रहे हैं माया उनको नचाह रही इनको कैसे मुक्त किया जाए संत के अंदर करुणा होती ये तो साक्षात भगवंत हैं इसलिए उन्होंने वेदांत जैसे दर्शन भी कि कम से कम से से इसके माध्यम से उस ब्रह्म को पहचान सके, अपने आप को पहचान सके। वेदांत दिया। ने मीमान सा दर्शन दिया कि कम से कम नाना प्रकार के वेद विधान में वेद में जिन कर्मों को बताया गया है करने के लिए उन कर्मों को करके ये लोग चित्त शुद्ध कर सके और चित्त शुद्ध होने पर ये पहचान सके कि मैं कौन हूं कैसे हूं शुद्ध चित्त जब होगा तो इनको दुख व्यापेगा नहीं यह जान करके उन्होंने कर्मकांड कर्म, कर्म मीमांसा की रचना कर दी पतंजलि ऋषि ने कु दया आई उन्होंने देखा बेचारे भटक रहे हैं जगत में इनको सुखी कैसे किया जाए इनको एकाग्र चित्त होकर के सुख प्राप्त हो सकता है समाधि में स्थित होकर के ये सुख प्राप्त कर सकते हैं तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि इन क्रमों से वहां तक पहुँचने के लिए कि अपने स्वरूप तक पहुँचने के लिए एक क्रम बता दिया पातंजल दर्शन वो दिखा दिया गौतम ऋषि आए गौतम ऋषि ने देखा ये सारा संसार दुखी है इनको कैसे सुखी किया जाए तो उन्होंने इस जगत का निर्माण कैसे होता है और जगत के अंदर वो परमात्मा कैसे विराजमान है परमाणु से लेकर के और परम महान तक परम अणु से लेकर के परम महान तक का विस्तार कैसे हुआ और इसका विस्तार करने वाले का स्वरूप कैसे है इसको जाने बिना उनके सहज सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है दुखों से कैसे छूट सकते है यह करुणा उनके अंदर जागी तो गौतम ऋषि ने परमाणु दर्शन दे दिया न्याय दर्शन दे दिया वैशेषिक दर्शन विशेष तत्व को देखाते हुए सब कुछ दे दिया कपिल को दया आई दुनिया अंधेर अन्द, अंधकार में भटक रही है तो उन्होंने देखा कि प्रकृति और पुरुष दो चीजों के कारण और इन्हीं के न जानने के कारण दुनिया दुखी है तो इनको यदि ये जान जाएंगे नकली और असली को पहचान जाएंगे और पहचानने पर ये असली को जब पकड़ेंगे तो ये सुखी हो जाएंगे कल बता रहे थे स्मरण करके असल में स्मृति में कोई बात आती है फिर वहाँ से शाखांतर हो जाता है पूरी नहीं हो पाती नई नई बात और आ जाती है पच्चीस तत्वों के जानकारी रखने वाला व्यक्ति चाहे किसी भी आश्रम में रहे चाहे वह ब्रह्मचर्य ब्रह्मचारी बनकर के जीवन जी रहा हो चाहे गृहस्थ जीवन जी रहा हो चाहे वन में रह करके वन में प्रस्थान करके वनप्रस्थ जीवन में जी रहा हो चाहे वो चतुर्थ आश्रम में संन्यास आश्रम में हो जटी हो चाहे मुंडी हो चाहे हो जटा धारण करके रह रहा हो चाहे मुंडन करके जीवन यापन कर रहा हो या शिखावान होकर के जी रहा हो वो निश्चित रूप से मुक्त ही हो जाता है कौन पंचविंशति तत्व पंचविंशति तत्व ये कुत्रा श्रमे वसन जटी मुंडी शिखी वापि मुच्य नात्र संशय मुच्य नात्र संशय जय जय राधा रमण बोल जय जय हरि बोल जय जय राधा रमण जय जय माधव मुकुंद हरिबो जय जय राधारम जय जय राधा तो भगवान अत्यंत करुण है और करुण का जो भगत होता है करुण का जो अनुयाई होता है वो भी करुण बनता है ये ऋषि परम कारुणिक है कपिल ऋषि ने देखा कि सारा संसार अंधकार में डूबा हुआ है इसको कैसे उबारा जाए तो करुणा करके उन्होंने कपिल दर्शन दे दिया जिसको सांख्य दर्शन कहते हैं सांख्य कहते हैं असली विज्ञान को सम्यक ख्यानम ख्यान कहते हैं ज्ञान को सम्यक ज्ञान को संख्यान कहते हैं सांख्य कहते हैं और इस सांख्य के स्वरूप बताने के लिए उन्होंने एक सुंदर फाका खींचा और उसमें पहले दो विभाग बना दिया एक भाग में पुरुष एक भाग में प्रकृति दो एक जड़ एक चेतन एक व्यक्त यद्यपि दोनों अव्यक्त लेकिन दूसरे की दृष्टि से क्योंकि रूपांतरित होगा उस दृष्टि से वो व्यक्त अव्यक्त आगे बनेगा और उस प्रकृति के अंदर 24 तत्वों को बता दिए, इसीलिए ये 24 और पुरुष एक 25, अब ये प्रकृति है तो 24 लेकिन जैसे कल बता रहे थे ना कि श्रद्धापूर्वक कोई काशी में जाकर के संत लोग बारह वर्षों तक कई शास्त्रों का भी आश्रय लेते हुए एक एक शास्त्र को विशेष रूप से अपनाते हुए अध्ययन करते हैं तब कहीं ये श्रवणजन्य ज्ञान होता है शास्त्रीय ज्ञान होता है और उसी शास्त्रीय ज्ञान को जब अपने जीवन में उतारने लग जाते हैं तो फिर उसको अंदर वह ज्ञान असली रूप में प्रकट होता है तो कहने लायक तो ये छोटे से हैं चौबीस चीज कोई बड़ी बात नहीं है और वो हैं कुछ नहीं जिनको आप प्रत्यक्ष नाम उच्चारण करते हैं पृथ्वी जल तेज वायु आकाश और ये इंद्रियां, जिनको पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच कर्म इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार तनमात्राए शब्द रूप रस गंध स्पर्श और इनको उत्पन्न करने वाले जो मूल चीज है प्रकृति प्रकृति से महातत्व जिसको कहा जाता है वो और अहंकार तीन प्रकार का राजस अहंकार तामस अहंकार और सात्विक अहंकार जिसको वैकारिक अहंकार कहते हैं और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा लेंगे तो वायु तत्व का विकार स्वरूप पंच प्राण इतनी चीजें हों चौबीस के अंदर अंदर है इतने को ही समझना मात्र है इनका स्वरूप क्या है और ये किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं किस प्रकार से ये असली प्रतीत हो रहे हैं नकली होते हुए भी बस इस चीज की पहचान करा देता है सांख्य और नकली को फिर अलग करवा देता है और पुरुष जो संपर्क में आया था वो अलग अपने आप देखने लग जाता है ये प्रकृति को सांख्य दर्शनकार कहते हैं कि ये एक नटी की भांति है रंगमंच में नृत्य करने वाली एक नर्तकी की भांति है और ये पुरुष के लिए ही है पुरुष को अपना नाटक दिखा करके उसको प्रसन्न करके और जब पुरुष को यह पता लग जाता है कि भई ये तो नकली रूप है इसका तो असली रूप कुछ और है तो देखिए नटी नर्तकी नाचने वाली चाहे कितने भी सुंदर मंच में उपस्थित हो जाए तो देखने पर तो नर्तकी के रूप में तो हम मुग्ध हैं लेकिन उसकी असली रूप नर्तकी का रूप छोड़कर के जो दूसरा रूप है उस रूप के प्रति हमारा कोई मोह नहीं होता उसके प्रति हमारा आकर्षण नहीं होता है क्योंकि उस समय नाच नहीं रही है वो नाच वो तब रही है जब दिखाने के लिए अपने आप को मंच में उपस्थित कर रही वैसे ये प्रकृति रंगमंच में उपस्थित हो रही है संसार को उपस्थित करके और नाच नाच करके ये पुरुष को भी अनुकूल बनाए रखती है और जब पुरुष को ये मालूम पड़ जाता है कि ये नकली रूप है ये तो इसका रूप तो कुछ अलग है तो वो फिर अपना वेशभूषा चेंज कर देती है असली रूप हो जाती है बस किसी को कहते हैं छूटना उदासीनता तो अलग है और उसके किनारे वो अलग है ये तो बिल्कुल संक्षेप में है इसके गहराई में जाते हैं तो बहुत मज़ा और प्राथमिक दर्शन कहलाता है तो कपिल जी ने दिया है इसको है जो श्रीमद भागवत में दिया गया है कपिल दर्शन उसमें थोड़ा सा फर्क है ये प्राचीन जो एक और कपिल दर्शन की बात करते हैं शेष्वर दर्शन और अनीश्वर दर्शन वाले क्योंकि उसमें प्रकृति और पुरुष के अतिरिक्त कोई दूसरे तत्व नहीं और पुरुष अनंत स्वीकार किए गए लेकिन यहाँ जो कपिल भगवान बताते हैं तृतीय स्कंध में वह सेेश्वर दर्शन है उस पुरुष का कोई और दूसरा मालिक नहीं लेकिन यहाँ का जो पुरुष है वो पुरुषोत्तम है सभी पुरुषों का मालिक इतना अंतर पड़ जाता है हम ये कहना चाहते हैं छह दर्शनों के जो आचार्य हैं उन आचार्यों के जीवन को आप देखेंगे तो जीवन के आप, जीवन को देखेंगे तो उनके अंदर करुणा ही करुणा नजर आ रही है माता पिता यदि बेटे के लिए भवन बना रहे हैं तो बेटे को भले न लगे लेकिन माता पिता की करुणा उनको बनाने के लिए मजबूर कर रही है करुणा नहीं होगी तो बेटे के लिए भवन नहीं बनाएंगे तो करुणा ही एकमात्र उनको इस रूप में प्रवृत्त करती है भगवान नारायण ने जो ये श्रीमद् भागवत को दिया ब्रह्मा जी को उनमें भी कहते हैं श्री सूत जी कारुण्यात् संप्रकाशितम करुणा करके दिया नहीं तो कोई कहे कि ब्रह्मा जी की योग्यता थी इसलिए दे दिया हमारे पास में कोई योग्यता सांसारिक योग्यता के बल पर भगवान को नहीं जीत सकते हैं वो अजित कहलाते हैं वो अपनी करुणा से ही योग्यता भी देते हैं और योग्य बना कर के दर्शन भी देकर के वस्तु भी वही दे देते हैं तो परम कारुणिक परमात्मा है कारुण्याद समकाशितम ऐसे परमकारुणिक परमात्मा के कथा होने के कारण उसकी बातें बताने वाला होने के कारण श्रीमद भागवत भागवत कहलाता है भगवान की वाणी होने के कारण भागवत भगवान के अवतारों का वर्णन होने के कारण भागवत भगवत चरित्र होने के कारण भागवत भगवान की लीला गुण धाम नाम ये सबके सब नित्य हैं इन नित्यों का वर्णन करने वाला होने के कारण भगवत संबंधी जो जो चीज़ें हैं उनका वर्णन करने वाला होने के कारण ये कहलाता है भागवत भागवत संबंधी भगवता इदम्, भगवता अयम्, जो जो कहते जाए संबंधार्थ में सबके सब ये भागवत तो इस श्रीमद् भागवत के अंदर हम सबकी बातें हैं परमात्मा को मानने वालों की बातें हैं यहाँ तक कि न मानने वालों की भी बातें हैं इसलिए क्योंकि उनके द्वारा ही मानने वाले की भी प्रतिष्ठा है आदमी जब तक कोई नास्तिक नहीं होगा तब तक आस्तिक व्यक्ति की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती जब तक कोई गरीब सामने नहीं उपस्थित होगा तब तक अमीर व्यक्ति की कोई सम्मान नहीं कर सकता मानो दुनिया में सबके सब समान रूप से अमीर हो जाएं, तो कौन किसको सम्मान देगा या कौन किसकी दृष्टि में बड़ा है कौन किसकी दृष्टि में छोटा है सांसारिक वस्तुओं को लेकर के हम छोटे बड़े का व्यवहार कर रहे हैं अंतर की दृष्टि से तो सबके सब समान है तो भगवान जो ये विचित्र संसार बनाते हैं छोटे बड़े ये भी उनके अंदर एक प्रकार की करुणा ही है जो ये विचित्रता बना रखे हैं वैचित्र कर रखे हैं उसमें भी उनकी एकमात्र करुणा है श्रीमद् भागवत करुणा से निकली है और जो करुणा से निकलती है वो चाहे वाल्मीकि रामायण हो चाहे वो श्रीमद्भागवत हो वो सब करुणा करके करुणा रस की अनुभूति करा देते हैं इसलिए इसमें करुणा रस प्रधान है दूसरे नंबर का शांत रस प्रधान है तीसरे नंबर पर श्रृंगार रस प्रधान है और शेष रसों की प्रधानता कम है वीर रस कहीं कहीं आएगा विभत्स रस भी कहीं कहीं वैराग्य को दिखाने के लिए आएगा और हास्य रस हास्य रस का प्रकरण बहुत कम है ये नौ रस का चाहे आठ रस कहो, चाहे दस रस कहो, अपने-अपने मान्यता के अनुसार आप जितने रस माने पर इन सब रसों के रूप में एक ही रसराज रस रहा है रसो वैसा जो परमात्मा एक रस है इन समस्त रसों के रूप में बदला हुआ है वो है शांता कारम शांत रस उस शांत रस के अंदर ही वीर रस समाया हुआ है उस रस के अंदर ही श्रृंगार भी समाया हुआ है उस रस के अंदर कभी कभी पिघक जाते हैं हम लोग करुण रस भी समाया हुआ है आप कल्पना करें क्यों है ऐसा आप 24 घंटे क्या कर सकते हैं कल्पना करें 24 घंटे आपको 10 काम दे रहे हैं 10 में से कुछ ऑप्शन और आपके चुनाव कोई एक का चुनाव कर सकते हैं आपको कहा जा रहा है आप 24 घंटे शांत रहिए एक काम आपको कहा जा रहा है आप 24 घंटे बिल्कुल गुस्सा कीजिए लड़िए आपको कहा जा रहा है आप 24 घंटे रोइए आपको कहा जा रहा है आप 24 घंटे हंसीए आपको 24 घंटे घृणा करने के लिए आदेश दिया जा रहा है आपको 24 घंटे आश्चर्य में डूबे रहने के लिए काम दिया जा रहा है आप क्या कर सकते हैं 24 घंटों में 24 घंटे कौन सी कार्य को करने में सुविधा होगी आपको सही सही निर्णय करके कल्पना करके बताएं शांत रह पाएंगे 24 घंटे शांत रह पाएंगे क्योंकि हमारे हमारा स्वरूप है शांति हम चाहते हैं शांति को क्योंकि हम असली स्वरूप हमारा शांति है शांता कार्य के अंश होने के कारण हम शांति ही चाहते हैं शांतम शाश्वतम अप्रमेय मरघ हम निर्वाण शांति प्रांता कारण भोजक शयनम के अंश हैं हम इसलिए शांत और उसी शांत के अंदर ये जागतिक वस्तुओं को पाकर के संसार की वस्तुओं को पाकर के हम कभी वीर रस में आ जाते हैं वीर रस की अनुभूति करने लग जाते हैं कभी हम क्रोध में भर जाते हैं कभी हंसने लग जाते हैं हास्य रस की अनुभूति वो एक ही रस हास्य रस के रूप में परिणत हो रहा है वो एक ही रस कभी कभी अंदर में जाग जाता है तो हम श्रृंगार करके मस्त हो जाते हैं श्रृंगार रस के रूप में उभर रहा है कभी कभी जब वही शांत रस पिघल जाता है किसी बात को लेकर चाहे वो सांसारिक वस्तु को लेकर के हो बेटे आदि को लेकर या परिवार के किसी झंझट को लेकर प्रिय वस्तु के विरह को लेकर जब पिघल जाता है तो वह करुण रस के रूप में सामने आ जाता है है वह शांत रस वह शांत रस ही करुणा के रूप में करुण के रूप में सामने आ जाता है बहेलिया को और हंस को उस पक्षी को देख करके वाल्मीकि को करुण जागा करुण रस प्रधान उस ग्रंथ की रचना हुए काव्य जब भी निकलता है कविता जब भी फूटती है कविता की धारा करुणा से फूटती है तो एक करुण रस है रस एक है वही एक रस अनेक रसों में बदल रहा है उसी प्रकार से आप इस रस की दृष्टि से देख लें या इस रसना के रसों की दृष्टि से देख लें ये जो रसना है जिहवा है ये छह प्रकार के रसों का आस्वादन कर रही है लमण अम्ल कटु, कषाय मधुर मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त मीठे रस का भी आस्तन करती है अम्ल, नमक जैसा लग रहा है इसकी प्रती इसी टेस्ट बर्ड के द्वारा हम करते हैं कटु कड़वी चीज है मधुर अम्ल लवण कटु कषाय कसैला है कि तिक्त है तीखा है ये छह प्रकार के रस इन छह प्रकार के रसों का हम किससे बोध करते हैं कान से तो सुनकर के नहीं हो सकता जीव से करते हैं रसना से करते हैं रसना इंद्रिय से हम छह रसों का बोध करते हैं इन रसों में भी मधुर रस प्रधान है मधुर रस सबसे अधिक व्यापक भी है और जैसे भगवान व्यापक हैं आकाश व्यापक हैं वैसे मधुर रस व्यापक है और मधुर ही भगवान का स्वरूप है अधरम मधुरम वदनम मधुरम श्रवणम मधुरम गलितम मधु मदुर, चलितम मधुरम उसकी हर क्रिया मधुर ही मधुर है वो मधुर का पति है वो मधुराधिपति अखिलम मधुरम सबके सब एक ही रस नाना प्रकार के रसों में बदल करके हमारे जीव का भी विषय बन जा रहा है और उस रस्ती रस की दृष्टि से भी देखेंगे तो वह एक शांत रस ही करुण रस के रूप में भी बदल रहा है कई रसों के रूप में आप साहित्य दर्पण की दृष्टि से जब मोड़ करके जाएंगे तो उस परम शांत के कैसे आलम्बन उद्दीपन कौन कौन सामने आते हैं जगत उद्दीपन जगत आलम्बन और क्यों उद्दीपन और स्थाई भाव जैसे पिक्चर देखते समय शुरू से लेकर लास्ट तक में जो स्थिर रहे जो भाव वह स्थाई भाव हमारे अंदर स्थाई भाव के रूप में सबसे अधिक लंबे समय तक जीने वाला शांत ही है वह शांतरा शुरू में भी शांत अंत में भी शांत और मध्य में भी शांत को ही हम चाहते हैं शांति है करुणा कालांतर में आती है मिट जाती है जो बीच में आते हैं मिटते हैं उनको शाश्वत नहीं कहा जा सकता ये सबके सब कोसी सब की स्फुलिंग हैं किरण या चिनगारियां हैं और ले जाकर के वहीं से उत्पन्न होती हैं और वहीं जाकर के लीन हो जाती हैं। वह रस है रसो वैसा और उस रस को कौन समझ सकता है जो समझता है उसकी उपासना करता है उसको कहते हैं रसिक इसीलिए श्रीमद् भागवत भी रसिकों को सुनाया गया है भागवतम रस मुहु रसिका भू विभावुका रसिका हे रसिको इस रस को रसो पियो दो लोगों को रस अब जब पढ़ते हैं या श्रवण करते हैं तो रस में क्या होता है रस होता है और उसमें भाव होता है भावुक व्यक्ति उस भावना से प्राप्त होने वाले परमात्मा को पाता है रसिक व्यक्ति उस रसराज के साथ जुड़ता है जो नीरस है वो नीरस नीरस ही सब जगह प्रतीत करता है यद्यपि ये हमें समझने के लिए जगत की दृष्टि से जागतिक सरसता जो होती है वो क्षणिक है लेकिन शाश्वत सरसता केवल रस में ही है उस रसराज में ही है जो रास रचाते हैं रसिकों के साथ में रस और रसिक इन सब के मिलन को ही तो रास कहेंगे गोपियाँ रसिक हैं और रस भगवान श्री कृष्ण हैं रस और रसिक जब एक हो जाता है तब उसमें जो आनंद है और वो चाहे भले ब्रह्मा जी के रात्रि अर्थात एक हजार चतुर्युगी पर्यंत की रात्रि बने उस रस में डूबे आनंद की मस्ती में मस्त रहते हैं। उस रस तक पहुंचने के लिए ये रस का प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ चाहिए रसोवैसाह रस का प्रतिपादन करता है रस स्वरूप है और रसिक लोग इसका रसा स्वाधन करते हैं शब्द दृष्टि से देखेंगे तो इसमें रस ही रस भरा पड़ा हुआ है हम लोग इस रसराज की कथा को जो लोग श्रवण करने के इच्छुक होते हैं उनके अंदर भी परमात्मा पहले तो नीरस लगेगा गए क्योंकि जिसको हम पहले जानते नहीं तब तक ले गो नीरस लेकिन जैसे जैसे प्रवेश करते जाएंगे तो जैसे आप पहले सुने थे ना बांकी बिहारी वक्र बिहारी हैं टेढ़े हैं अब उसका रहस्य तो संत लोग बताएंगे लेकिन टेढ़ा व्यक्ति किसी के जल्दी अनुकूल होता नहीं है जल्दी अनुकूल होता नहीं और अनुकूल हो गया टेढ़ा व्यक्ति अंदर घुस गया तो फिर निकलेगा नहीं वैसे ही ये रसराज की कथा भी बड़ी पहले पहले बड़ी टेढ़ी लगेगी ऊपर ऊपर से देखने पर तो बड़े ये एक, एक रस जो मिलेगा वो प्रारंभिक रस मिलेगा संगीतमय का रस जो है आनंद उत्सवों का जो रस मिलेगा ये भी रस है उससे ही संबंधित वहाँ से ही आ रहा है उससे भिन्न नहीं लेकिन इससे आगे बढ़ता है तो बिना किसी साधन से जो रस मिलता है वो असली रस है इनसे आगे चलकर के, जिसमें किसी वस्तु की अपेक्षा है ही नहीं जागतिक चीज़ों की अपेक्षा है नहीं उस रस के साथ में जब एक हो जाएंगे स्वयं अनुभव करेंगे अभी तो अनुभव करने के लिए हमको दूसरी चीज़ चाहिए रसगुल्ला की मिठास को अनुभव कर, अनुभव करने के लिए हमको रसगुल्ला भी चाहिए जीप भी चाहिए दोनों चीज़ चाहिए लेकिन एक अवस्था होते हैं जीप की भी जरूरत नहीं है और रसगुल्ले की भी ज़रूरत नहीं है हम स्वयं रसगुल्ला स्वरूप हो चुके होते हैं रसद स्वरूप हो चुके होते हैं अपनी पहचान अलग नहीं हो पाती जैसे कल बताया गया कि समुद्र में मिलने के बाद नाम रूपे विहाय समुद्रे स्तंग गंती नाम और रूप नाम और आकृति को छोड़ करके जाकर के समुद्र में मिल जाती हैं नदियां वैसे ही जब उसके अंदर समय हो जाता है तो अलग हमारी पहचान नहीं जब अलग पहचान नहीं है तो कोई बता नहीं सकेगा और मीठे चीज की व्याख्या नहीं हो सकती ये तो हमारे मन को समझाने के लिए क्योंकि मन इधर उधर जहां कहीं भाग रहा है तो भागने के बजाय जहां जहां जाना चाहता है वहां वहां इसका दर्शन करा करके इसी का इसी में टिका देने के लिए उपाय इस रस के बोध कराने के लिए मन को जो भाग रहा है इधर उधर उसको बताने के लिए इसका बत, इसके स्वरूप का वर्णन करते हैं नहीं तो ये जब स्वयं उस रूप हो जाएगा मधुर रूप ही जब, जब मन हो जाएगा तो आप मधुरता की व्याख्या नहीं कर सकते आप मिस्री की व्याख्या करेंगे किसी मंच में एक घंटे के लिए टाइम दिया गया है और कहें मिसरी के व्याख्यान कीजिए आप मिसरी केवल अनुभव की चीज है मिसरी को केवल चखा जा सकता है उसका रसास्वादन किया जा सकता है लेकिन उसकी व्याख्या नहीं हो सकती उसी प्रकार से रस स्वरूप परमात्मा की व्याख्या नहीं हो सकती उसको जो लोग अनुभव करते हैं डूब करके उसने और उसके बताने वाले शास्त्र में तब वो केवल अनुभव कर सकते हैं बता नहीं सकते गूँगा हो जाते हैं गूँगा व्यक्ति को आप कितना भी अच्छी चीज़ खिला दीजिए और उससे माइक ले जाकर के कहिए कि आप बताइए आपको कैसा लगा वो बोल नहीं पाएगा गूंगा व्यक्ति बोल नहीं पाएगा क्योंकि रस रस तक वाणी के पहुँच नहीं है बिन वक्ता हो जा बिन वाणी के वक्ता जो है वो वाणी का विषय नहीं जो है वो मन का विषय नहीं ऐसे जो है परमात्मा के स्वरूप का वर्णन कराने वाला ये श्रीमद् भागवत और ऐसे ये श्रीमद् भागवत की कथा में देखे हमारा कोई क्रम प्राय नहीं होगा लेकिन जहाँ तक कोशिश रहेगी कि शुरू से लेकर के लास्ट तक जहाँ भी मन जा अनुकूल विषय पर जा कर के दौड़ लगाए वहाँ की वस्तु ला के और सार तो कम से कम आ ही जाना चाहिए प्रथम स्कंद से लेकर के और 12 में स्कंद तक प्रथम दिन जैसे आप सबकी कृपा से आठ दिन का समय जो प्राप्त हुआ है अष्टम दिन में तो प्रथम दिन इसके विज्ञापन के लिए होता है महात्म्य के लिए होता है और शेष सात दिन ये भागवत के जो क्रम बताया है उस क्रम से दौड़ने के लिए वक्ता की मजबूरी होती है और वो भी सात दिन की अपेक्षा से है भागवत का श्रवण चार प्रकार से बताया गया है चार प्रकार में से जो पहला प्रकार है उसमें अधिक लोग दौड़ते हैं इसका श्रवण ब्रह्मा जी ने भी किया है और कथन भी ब्रह्मा जी ने भी किया है भागवत के वक्ता ब्रह्मा जी भी हैं ब्रह्मा जी सात दिन का समय निकालते हैं वो कहते हैं इसका पारायण करते हैं सात दिन का और ब्रह्मा जी हैं रजोगुण के देवता, उनको काम करना होता है जगत का जगत के काम धंधे करने के लिए पूरा समय हम लोग तो दे नहीं पाते इसलिए कम से कम सात दिन जिन जीवन के या साल भर के सात दिन पर्याप्त हैं निकाल लें यह सोच करके सात दिन निकाल लेते हैं ब्रह्मा जी भी ऐसे सृष्टि कार्य को देखते हुए सात दिन के लिए समय निकाल करके सात दिन तक अब उनका लंबा समय है सात दिन का हम लोगों की अपेक्षा सात दिन वो करते हैं तो ब्रह्मा जी रजोगुण के देवता हैं उनके उस पारायण को राजस पारायण राजस सेवन कहा जाता है श्रीमद् भागवत का नहीं होने के बजाय वो सर्वश्रेष्ठ है दूसरा भगवान विष्णु ने इसका पारायण किया इसका वचन किया इसका सेवन किया लक्ष्मी जी श्रोता बनकर के सुनी तब विष्णु भगवान समय निकाल करके एक महीने तक इसका सेवन कर करवाते हैं लक्ष्मी जी आराम से श्रवण करती हैं और भगवान विष्णु सत्वगुण के देवता हैं। इसलिए एक महीने तक में जो भागवत का सेवन करते हैं उनका सात्विक सेवन कहलाता है लक्ष्मी जब वक्ता बनती हैं, तब तो माता जी से अगर हम कहें किसी को कि आप बैठें और भागवत का वाचन करें सुनाए तो बताइए पुरुष वक्ता और माता स्त्री वक्ता माँ हो या पिताजी हो, इन दोनों में से स्पीड किसकी अधिक होगी माता जी की स्वाभाविक ही स्पीड कम रहेगी लक्ष्मी जी दो महीने का समय लेते हैं मतलब एक महीने तक भगवान विष्णु ये सेवन कराते हैं इसका रसा स्वादन कराते हैं तो लक्ष्मी जी इसका रसा स्वादन कराते समय एक ऋतु का समय लेते हैं मतलब दो महीने का समय लेते हैं और शंकर जी जी जब कैलाश पर्वत पर बैठ करके सुनाते हैं तब शंकर जी बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं आखिरी समय में अभी तो चल रहा है सारा जगत हमारा काम तो आखिरी समय होगा जगत का संहार उस समय दे तो हमारे पास टाइम है और पर्याप्त समय है तो हम ज़्यादा समय निकालें ये सोच करके साल भर का उनका समय चलता है एक साल सेवन कराते हैं बैठे पार्वती जी सुनती हैं और भगवान शंकर उनको सुनाते हैं विष्णु का जो सेवन है वह सात्विक सेवन कहलाता है और शंकर जी का सेवन भी यदि शंकर जी के विधान से अगर करेंगे तब तो वो सात्विक भी है और निर्गुण नाम के सेवन भी कहलाता है लेकिन हम लोगों की दृष्टि से यदि हम देखें एक साल तक हम अगर कंटिन्यू लगातार भागवत कहें सुने तो निश्चित रूप से एकाग्रता सब दिन नहीं रह पाएगी कई बार हमको चिंता होगी हम अमुक जगह में काम है चित्त बार बार खींचेगा और कभी कभी आलस्य आएगा कभी स्मरण रहे कभी ना रहे तो यही असावधानी के कारण एक साल का जो सेवन होता है शंकर जी की तरह नहीं शंकर जी का तो उत्तम कोटि का सेवन है लेकिन हम लोग यदि एक साल करते हैं और कभी छोड़ दिए कभी मन आया खोल करके पढ़ लिए सुन लिए उसका रसास कर लिए उसको तामस सेवन कहा गया है तीन हो गए एक राजस्व सेवन श्रीमद्भागवत का और एक सात्विक सेवन श्रीमद्भागवत का और एक तामस सेवन जो कभी मन आए सुना पढ़ा सुनाया कभी न आए नहीं सुना पढ़ा वो तामस कहलाता है शंकर जी ने किया वो तो सात्विक है निर्गुण है और चौथा प्रकार है इसके श्रीमद्भागवत के सेवन का निर्गुण सेवन ये सत्वगुण रजोगुण तमोगुण इनसे युक्त लोग करते हैं वैसे से ये भिन्न है निर्गुण में ये तीनों गुणों से ऊपर उठी की अवस्था है दिना नाम नियमों नास्ती सर्वदा श्रवणम मतम ये है निर्गुण सेवन जिसमें न विप्रदेवता को बुला करके पंचांग दिखाया गया और ना ही दिल का विचारा की, विचार किया गया बस जिस समय यदा हरेव विरजेत तद हरेव प्रव्रजेत जिस समय वैराग्य हुआ उसी वक्त शंकर चल परे घर से या साधु संत बनने के लिए जैसे संत लोग निकल पड़ते हैं मुहूर्त नहीं देखते साधु संत लोग जो मुहूर्त देखने लग जाए कि हमारे साधु बनने के लिए उचित टाइम देख लें कौन से समय में कुल निकाल है इसके बाद फिर हम साधु बनने के लिए भागेंगे ये कभी किसी से पूछ लीजिए आप कोई नहीं टाइम देखेंगे तो हो सकता है उनका काम अवरुद्ध हो जाएगा शुभ मुहूर्त निकलना मुश्किल पड़ जाएगा ऐसे ही चल पड़ते हैं और चल पड़ते हैं जैसे चले चाहे बे मुहूर्त में भी चले हों लेकिन भगवान कहते हैं तुम्हारे लिए सारे मुहूर्त गृह नक्षत्र ज्योतिष किनारे हैं आओ जब सब तुमने जब संसार को ही छोड़ दिया ये ग्रह नक्षत्र मुहूर्त चंद्रमा ये संसारी लोगों को व्यापते हैं जो मेरी शरण में आ जाता है उनको ये ग्रह नक्षत्र कभी नहीं व्याप सकते हैं तो उनको शरण में रख लेते हैं तो मुहूर्त नहीं देखते जैसे वो वैसे ही श्रीमद भागवत के सेवन के लिए भी दिन का भी नियम नहीं रखते मुहूर्त नहीं ढूंढते बस तत्काल अभी वैराग्य हुआ अभी इच्छा हुई शुभ कर्मणी विलंबिना शुभ में विलंब नहीं तुरंत सुनते हैं और सर्वदा श्रवण निरंतर अपना लिया तो निरंतर सुनते रहते हैं इसको निर्गुण सेवन कहा जाता है ये आप कहेंगे इसका मतलब परीक्षित का सेवन किस प्रकार से कह पाएंगे आप हमने जैसा कहा उसके अनुसार नींद ना आए इसलिए पूछना जरूरी भी है हो सकता है वैसे तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोग जिस प्रकार के उच्च कोटि के श्रोता हैं निद्रा भगवती आप लोगों को स्पर्श नहीं कर सकती फिर भी मौन बैठे बैठे रहने से हो सकता है उबाऊ भी आ सकती हैं तो ऐसे अवस्था में मुझे भी ताकत मिलेगी परीक्षित का सेवन जैसे कि अभी चार प्रकार के श्रवण सुनने के जो विधा बताई गई इनमें से चार प्रकार के कौन कौन राजस सेवन सात्विक सेवन तामस सेवन तामस और इन तीनों गुणों से रहित निर्गुण सेवन चार प्रकार के सेवन राजस सेवन सात दिन का बताया जिसमें खूब सामग्री खूब ठाट बाट से खूब सजाया श्रृंगार किया लेकिन भागदौड़ बहुत करनी पड़ी वक्ता को भी इक्यावन अध्याय की दौड़ लगानी पड़ रही है और वो भी तीन घंटे के अंदर या कभी कभी तो दो घंटे के अंदर बहुत जगह में ऐसे कर देते हैं कि दो घंटे में हमें को भागवत सुना दो बड़ी मुश्किल हो जाती है सुनना तो एक घंटे के अंदर भी हो सकता है लेकिन भागवत नहीं सुन पाएंगे पूरा केवल उसका प्रारूप मात्र प्रस्तुत किया जा सकता है थोड़ा बहुत तो राजस्व सेवन में सात दिन का बताया राजर्षि परीक्षित का भी सेवन फिर तो रा, राजस्व सेवन हो जाएगा लेकिन उनका सेवन जो है राजस् सेवन नहीं सात्विक सेवन है निर्गुण सेवन है। स्कंद पुराण का जो यह वचन है ये कहते हैं कि परीक्षित का परीक्षित संवादे निर्गुणम तत्प्रकार प्रकृति तत्र सप्त दिनाख्यानम तयुर्दिन संख्या परीक्षित जो संवाद हुआ है सुखदेव जी और परीक्षित के बीच में जो संवाद हुआ जो श्रीमद्भागवत की कथा हुई वो कैसे हैं निर्गुणम प्रकीर्तितम वो भी निर्गुण हैं तो बोले महाराज आप अभी बता रहे थे कि सात दिन सेवन करने को ये राजस सेवन बताएं तो फिर आप उनको राजस न कहकर के निर्गुण क्या कह रहे हैं क्यों बोल रहे हैं सोत जी कहते हैं सात दिन तो उनके जिंदगी के केवल सात दिन बचे थे उसकी दृष्टि से हैं सात दिन उनके जीवन के लिए बचे थे उस दृष्टि से सात दिन का उनको कहा गया लेकिन उनकी चित्त की एकाग्रता को देखेंगे और ध्येय को देखेंगे और सब कुछ त्याग करके एकमात्र मुझे भागवत तत्व चाहिए इस दृष्टि को देखेंगे तो उनका सेवन निर्गुण सेवन है तत्र सप्तिनाख्यानम तदायु दिन संख्या उनकी आयु के दिन संख्या के मुताबिक सात दिन का है इसलिए वो निर्गुण सेवन है राजसम सात्विकम चापी तामसम निर्गुणम तथा चतुर्विधम तो विज्ञेम श्री भागवत सेवनम सप्ताह यज्ञवद सात दिन तक किया यज्ञ की भांति खूब धूमधाम से लेकिन जैसे अभी बताया गया ना ना तो श्रोता स्थिर हो पाता है उसको भी बहुत परेशानी की झेलनी पड़ जाती है और वक्ता को भी ऐसा रहता है कि इस टाइम के अंदर ही इतने से लेकर के इतने अध्याय तक कूदना है किसको छोड़ें किसको पकड़ें इसमें एक भी अध्याय का एक भी श्लोक का एक भी वाक्य का एक भी शब्द छोड़ना बड़ा मुश्किल है क्योंकि हर शब्द में वो परमात्मा ही वामयी मूर्ति रूप से विराजमान है किसको हम उपेक्षित करें और किसको अपेक्षित करें मिश्री एक किलो लाकर के आपका बालक आपके सामने कहे कि पिताजी इसमें से छांट के मीठी मीठी मिश्री छांट करके हमको दे दो तो आप कितनी मीठी मिश्री निकालेंगे उससे मीठी मीठी मिश्री निकालनी है एक किलो लाया गया उसमें से बेटा कह रहा है कि मीठी मीठी मिश्री निकाल के दे दो उसमें से कौन मीठी मिश्री नहीं है सबके सब, के सब मधुर के सब चु, सब कुछ मधुर है अखिलम मधुरम मधुराधिपति रखिलम मधुरम इसलिए कोई किसी भी चीज छोड़ने लायक इसलिए वक्तागण श्री विशेषतः सौनक ये, ब्रह्म कुमार शनकादि कहते हैं कि मामा मुंचत कर ही चित। इसको बिल्कुल जरा भी मत छोड़ो एक घूंट भी नीचे न गिरने पाए ऐसा प्रयास करके पियो रे पियाला प्रेम रस का राम रस का कृष्ण रस का कोई <स्या> पियो रे प्रेम रस का कोई पियो रे पियाला प्रेम रस का कोई पियोरे पियाला कृष्ण रस का कोई पियोरे पियाला राम रस का कोई रे पियाला रसराज का कोई पियोरे पियाला कोई पियोरे पियाला और ये रस केवल सनक सनंदन सनातन कुमार के लिए कहीं भी वीजा की जरूरत नहीं पड़ती चाहे जिस लोक में जाना चाहे तुरंत अभी वहाँ पहुँच जाते हैं वीज़ा की ज़रूरत तो हमारी अविश्वास का प्रतीक होता है हम कितने खतरनाक हो सकते हैं इस बात को दर्शाता है इसीलिए वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है कि दूसरे देश में जाकर के हम खतरा खतरनाक स्थिति पैदा कर सकते हैं ये प्रमाणित करता है वीज़ा जिनको किसी को भी खतरे की ज़रूरत नहीं है खतरा नहीं होने की संभावना है वो चाहे सदैह वैकुंठ चले जाएं, सत्यलोक चले जाएं, स्वर्गलोक चले जाए पातालोक चले जाएं, पृथ्वी में विचरण करें, स्वच्छंद स्वच्छंदा कुमारा ये सब स्वच्छंद विचरण करते स्वच्छा उनकी ये अनुभूति है पृथ्वी लोक से लेकर के ऊपर ब्रह्मलोक तक और पृथ्वी से लेकर के नीचे पाताल अतल वितताल तक वहां तक सब जगह में देखा वो कहते हैं जो रस इस पृथ्वी में है भगवान रस का रस रसराज का रस जो रस यहाँ है वो रस और कहीं देखने को हमको नहीं मिला स्वर्ग सत्ये चकैला से देखिए आप लोग एक प्रश्न उठाएंगे मुझे मालूम है यहाँ क्योंकि कह रहा है कैला से अयम रसा और अभी आपने कहा कि कि कैलाश पर्वत में में भगवान शंकर नित्य रस रस का पान करते रहते हैं। हैं श्री शनक सनंदन सनातन कहते हैं कि हमने देखा प्रत्यक्ष घूम करके ये रस हम जहा देवता रहते हैं वहां जाकर के देखे तो इस रस की उपलब्धि वहां नहीं हो रही इस रस को खोजने के लिए रसराज के रस को खोजने के लिए हम वैकुंठ तक गए वहां भी भगवान रसराज के रसिक कथा नहीं हो रही है रसीली कथा वहाँ भी नहीं मिल रही है ब्रह्मा जी के लोक में गए वहाँ भी लोक में भी इस रस की रसीली कथा नहीं मिल रही है और इस रस की रसीली कथा हमको कैलाश में भी चारों जगह देखने को नहीं मिली ये श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी कह रहे हैं भाई हम न तो अनुभव किए हैं इसलिए हमको बोलने का भी अधिकार नहीं इसलिए हमको पूछ भी नहीं है, नहीं है। ना पूछेगा आप स्वयं संगति लगाइए कि कैसे ये कह सकते हैं स्वर्गे सत्य चकई लासे वैकुंठे नास्त्ययम रस चारों जगह नहीं है कहां कहां स्वर्गे देवता जहां पर मौज मस्ती के साथ क्योंकि जहां पर भोगों की प्रधानता है वहां पर इसकी प्रधानता हो सकता है ना हो प्रभु कृपा करें तो हो सकता है जिनके पास में पर्याप्त भोग हैं युधिष्ठिर के पास है परीक्षित के पास में है उनके जीवन में भी ये रसराज हैं प्रभु कृपा करते तो होते हैं लेकिन ये अपवाद हैं रस भोगों की प्रधानता जहाँ होती है जहाँ ऐस मौज मस्ती मनोरंजन ढींग ढांग धूमधड़ा का हो हु रहा होगा वहां पर शांत स्थिति में प्राप्त होने वाले शांत की अनुभूति करना बड़ा कठिन होगा शांत रस की प्रतीति तो कहते हैं स्वर्ग में जहाँ पर भोगों की बहुलता है वहाँ पर इस रस के तो गंध तक नहीं मिले हमें स्वर्गे सत्ये ब्रह्मलोक में भी हैं बड़े बड़े लोग लेकिन वहाँ भी भगवान की ये दिव्य कथा का रस हमको नहीं मिला सत्ये च कैलासे कैलाश में भी नहीं और वैकुंठे प्यम रसा वैकुंठ में भी चारों जगह से कर दिया इसलिए पृथ्वी के लोगों को शनक सनंदन सनातन सनत कुमार हरिद्वार में श्री नारद जी को प्रधान रूप से सुनाते हुए कहते हैं पिबंतु अत हे पृथ्वी के लोगों आप लोग अत्यंत भाग्यशील हैं भाग्यवान हैं किस दृष्टि से इस रस को पीने वालों की दृष्टि से इस रस की दृष्टि से भाग्यवान हैं इसीलिए और इसी दृष्टि से ही सुर दुर्लभ नर तन पावा जो कहते हैं ना बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा भोग की दृष्टि से यह सुर दुर्लभ नहीं है भोग की दृष्टि से तो वो देवताओं का ही लोक ठीक है लेकिन योग की दृष्टि से भगवत भजन की दृष्टि से सारी सुविधाओं से संपन्न है तो पृथ्वी लोक है इसीलिए देवता भी स्वर्गलोक में इसकी प्रशंसा करते हैं गायन्ति देवा किल गीतकानी धन्य वे लोग धन्य हैं जो पृथ्वी में हैं धन्य हैं धन्य हैं धन्य और विशेषता पक्षपात नहीं है ऋषि पक्षपात नहीं कर सकते किसी देश को नीचा दिखाना उनके मंतव्य में नहीं है किसी देश को ऊपर उठाना उनके मंतव्य नहीं है पृथ्वी के किसी भी कोने में रहने वाले मनुष्य मात्र का हित चिंतन करते हैं ऋषि लोग उनकी दृष्टि में कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है उनकी दृष्टि में कोई अमेरिकन पाकिस्तानी नेपाली भारतीय जापानी नहीं है उनकी दृष्टि में एकमात्र मानव है, मानव। है हमारा संविधान केवल भारतीय संविधान है शास्त्रों का संविधान मानवीय संविधान है देश के अलग अलग संविधान हो सकते हैं पर यह मनुष्य मात्र के लिए है इसमें किसी भी जाति का उल्लेख नहीं किसी भी देश का उल्लेख नहीं कि अमुक देश के बड़ाई कर रहे हैं और अमुक देश को नीचा दिखा रहे हैं जो प्रत्यक्ष सबके प्रति समवर्ती समदर्शी संत हैं ऋषि लोग हैं वो कहते हैं भारत में विशेषता जो लोग जन्म लिए हैं वे लोग धन्य भाग हैं धन्यास्तुते तो भारत भूमि भागे क्यों भारत क्योंकि पद मार्ग भूते स्वर्ग का रास्ता वहाँ से खुलता है अपवर्ग का मोक्ष का रास्ता वहाँ से खुलता है और वहीं से खुलता है नीचे की ओर लोक तक का भी रास्ता वहाँ से खुलता है ये केवल चौराहा ही नहीं ये सर्वराहा है यहाँ से व्यक्ति चाहे जिधर भी जा सकता है ऐसे जगह पर जहाँ पर कि नदियाँ भी देवी नदियाँ भी भगवत भगवत रूप जहाँ का वृक्ष भी भगवत रूप जहाँ के ऋषि लोग चलते फिरते में तो देखते ही देखते हैं भगवान को नहीं चलने फिरने वाले पेड़ पौधों में भी भगवान को देखते हैं और उनकी पूजा करते हैं जहाँ के ऋषि लोग केवल चेतन में ही भगवान का दर्शन नहीं करते बल्कि पत्थर में भी खम्भ में भी हिरण्य कश्यपों को प्रकट कर देते हैं जड़ में भी भगवान को देखते हैं ऐसे जहाँ पर भगवान मय मस्तिष्क है वहाँ की उर्वरा भूमि में जिन्होंने जन्म लिया है वो कम भाग्यवान नहीं है इस दृष्टि से पृथ्वी लोक में भी इस लोक में जहाँ की गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी आदि पावन नदियाँ बह रही हैं उनके जल पी करके हमारा अंतर पवित्र हो रहा है दूसरी भागवान की कथा नदियों के द्वारा हमको हमारा अंतर शुद्ध होने का अवसर मिल रहा है तो कम भाग्यवान नहीं है बड़े भाग मानुष तनपावा ऐसे देव दुर्लभ इस भूमि में और इस शरीर में आकर के हे भाग्यवानो श्री सनक सनंदन सनातन कुमार जी कहते हैं पिबंतु पिबंतु अच्छे भाग्य वाले लोगो पिबंतु मामा मुंचत कर ही चित बिल्कुल मत छोड़ो मा मुंच मा मुंच माम मुंच, मा मुंचत छोड़ो मत जितना मिल जाए भाग्य भूत की लंगूटी ही सही जितना भी मिल जाए उसको छोड़ो मत एक बूंद भी मिल जाए उसको पी लो और इसके विपरीत जिन्होंने नहीं पी पाया एक बार भी कान के दोने में इसको नहीं पी पाया उनके तो देवता लोग बड़ी निंदा करते हैं कि कितना अभागा व्यक्ति है गया था अमृत के कुंड के पास लेकिन अमृत के कुंड का दर्शन तक न कर पाया पीने की बात तो दूर रही धिकतम नरम पशु समम कहते हैं पशु तुल्य जीवन जिया उसने जब दुनिया को बनाने वाले प्रभु के कथा ना सुनने के कारण अपने आप को सुधार ना पाया बेकार गई जिंदगी तो ऐसे ये पृथ्वी लोक में के लोग बड़े भाग्यवान भाग मामा मुंचत और इसका रसास्वादन रसिक लोग करते हैं जो अंदर रस है उस रस की अनुभूति रसिक जन ही कर सकता है चाहे वो करुण रसकार रसिक हो चाहे वो श्रृंगार रस का रसिक हो चाहे वो हास रस का रसिक हो और शांत रस के रसिक यदि है तब तो उसको सबसे पहले और जल्दी उस रस की अनुभूति होगी हास रस वाले को हो सकता है कि पहुंचने में देर लगे क्योंकि हंसी को रोकने में अभी देर लगेगी शांत रस है तो शांत के नज़दीक पहुंचाए तो उसकी जल्दी अनुभूति होने लग जाएगी कोश रस की इस कथा को हम लोग श्रमण करने के लिए यहाँ बैठे हम कहना चाहते थे कि ये इतना अनंत है इसको संक्षेप में कोई कहेगा कितना पहले दिन महात्म्य और दूसरे दिन दूसरे दिन आज का जो कथा की दृष्टि से देखें तो आज प्रथम दिन आज के क्रम को यदि देखेंगे तो पहले दिन मनु कर्दम संवाद पर्यतम और मनु कर्दम संवाद तीसरे स्क के 22, में अध्याय में 22 अध्याय और में अध्याय और में अध्याय अध्याय में में में हैं, हैं तृतीय और और 12 10 प्रथम 19 आप देखेंगे इक्यावन अध्याय तीन घंटे के अंदर यदि कोई इक्यावन अध्यायों को कहना चाहेगा किस प्रकार से कह पाएगा ज्यादा से ज्यादा वो यदि 12 अध्यायों को 15 मिनट के अंदर अगर समाप्त करने का या पूरा करने का सामर्थ्य रखता हो 12 अध्यायों का सामर्थ्य 15 मिनट के अंदर तब कदाचित कवर कर पाएगा नहीं तो एक एक शब्द में इतना रहस्य भरे पड़े हुए हैं कि उनका और इसी के अंदर से ही मंथन हो रहा है कोई बाहर से नहीं इसके जहां जहां से हैं जिस जिस जगह के आपको लगेगा भी नहीं आप जब स्वयं पढ़ेंगे तब मालूम पड़ पाएगा कि ये बात उस समय हमने सुनी थी प्रथम दिन इक्यावन अध्याय प्रथम स्कंद के उन्नीस द्वितीय स्कंद के दस और तृतीय स्कंद के बाईस और जो दूसरा दिन है वह देवहूति और करदम विहार से लेकर के सेवा से आरंभ करके करदम की सेवा करती है देवहूति वहां से लेकर के और भरत की मृगयोनि प्राप्ति तक की कथा अर्थात तृतीय स्कंद के शेष तैतीसवें अध्याय तक की कथा और चतुर्थ स्कंद के इकतीस अध्याय पंचम अध्याय स्कंद के आठ अध्याय लगभग उनचास पचास के आसपास में होंगे इतने अध्याय और तीसरा जो दिन होता है वह रहुगण और भरत के संवाद से प्रारंभ करके और सप्तम स्कंद की समाप्ति तक प्रहलाद चरित, नरसिंह भगवान का चरित और अत्याचार की अंतिम सीमा हिरण्यकशिपु के चरित्र भक्त की चरम अवस्था भक्ति करने वाला व्यक्ति किस सहन तक किस हद तक सहन कर सकता है उसकी चरम अवस्था देखने हो तो प्रहलाद और भगवान अपनी करुणा दर्शाने के लिए किस स्तर तक क्या क्या कर सकते हैं उस चीज को देखना हो तो नृसिंह को चरित्र को देख जो सारी बुद्धियों को क्रांत करके भक्त की रक्षा के लिए विलक्षण रूप धारण करके आ जाते हैं वहाँ सब कुछ में तीनों में चरम सीमा है भगवान की भी चरम सीमा है और भक्त की भी चरम सीमा है और इन दोनों से विलक्षण जो अत्याचार की सीमा है वो भी बड़ी विलक्षण है तो वहाँ तक पंचम स्कंद संपूर्ण और षठ स्कंध भी संपूर्ण सप्तम स्कंद संपूर्ण छठवें स्कंध में, में उन्नीस अध्याय हैं पंचम स्कंध में छब्बीस अध्याय हैं छब्बीस में से आठ निकाल करके शेष जो रह जाएंगे वो और छठवें के उन्नीस और सप्तम स्कंध में पंद्रह अध्याय हैं ये लगभग अड़तालीस से लेकर के इक्यावन के आसपास ही जाते हैं इतने अध्याय जाते हैं और चौथा दिन आप देखते हैं वक्ताओं को आप लोगों ने कई बार देखा है चौथे दिन क्या कराते हैं भगवान का जन्म करा देते हैं तो चतुर्थ दिन के तृतीय अध्याय तक पहुंचते हैं जहाँ पर कारागार में उनके स्तुति के बाद में यशोदा माप के सैया तक पहुंचा देते हैं वसुदेव जी वहां तक की कथा चतुर्थ दिन की है नंदोत्सव को देखें तो हम लोग अपनी सुविधा की दृष्टि से चौथे दिन ही कर लेते हैं लेकिन नंदोत्सव की कथा वो पाँचवें दिन की आती है तो वहाँ तक है चौथे दिन आठवां आठवें स्क में चौबीस अध्याय नवम स्कंध में भी चौबीस अध्याय अड़तालीस अध्याय तो यही हो गए और दसम स्कंध की तीन अध्याय तो इक्यावन अध्याय वहाँ भी चलने पड़ते हैं उस दिन चौथे दिन भी इतना स्पीड रखनी फिर पंचम दिवस में रुक्मिणी विवाह तक पहुंचना होता है और रुक्मिणी विवाह चौवनवे अध्याय में, में पूर्णता को प्राप्त होती है तो इतना स्पीड रखना पड़ता है वो वहां भी लगभग इक्यावन अध्याय के आसपास चलते हैं और छठवें दिन छठवें दिन वहां से लेकर के भगवान श्री कृष्ण के रुक्मिणी विवाह को छोड़कर के शेष जो सत्य आदि के साथ में विवाह है कालिंदी आदि के साथ में विवाह है उनसे आठ पट्ट पत्नियां उनके साथ में विवाह सोलह हजार एक सौ आठ पत्नियों के साथ में उन राजकुमारियों के साथ में सोलह हजार एक सौ राजकुमारियों के साथ विवाह उनका प्रकरण लेकर के और हंसाख्यन पर्यंत हंसाख्यन मतलब भगवान ने हंस रूप में अवतार लेकर के ब्रह्मा जी को और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को दिव्य ज्ञान दिया है अद्वैत ज्ञान दिया है वहाँ तक मतलब ग्यारहवें स्कंद के तेरहवें अध्याय तक दसम स्कंद का जो है नब्बे अध्याय है चौवनवें अध्याय पूर्व निकल जाते हैं शेष आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा और ग्यारहवें स्कंद के तेरह अध्याय ये छठवें दिन सप्तम दिन ग्यारहवें स्कंद के चौदह से लेकर के जिसमें संसार के मिथ्यात्व का वर्णन आता है वहाँ से लेकर के और फिर श्रीमद्भागवत की संपूर्ण कथा तक लगभग 31 बत्तीस अध्याय करीब उस दिन आते हैं अंतिम दिन इतनी स्पीड सबसे कम अंतिम दिवस पर रहता है अगर स्पीड बढ़ाया कोई तो और ये ये कथा उस समय आसान होती थी जिस समय वक्ता केवल वाचन करते थे वाचन हो सकता है और वो भी वाचन के लिए इसका नियम जो बताया गया है सवेरे प्रातःकाल से लेकर के और मध्यान्हन तक मध्यान्हन में केवल घटिका दोयम विश्राम दो घड़ी लगभग लगभग अड़तालीस मिनट समझ लीजिए एक घंटा ज़्यादा से ज़्यादा समझ ली और इसके बाद फिर वाचन करें शाम तक ये मूल वाचन में जाता है तब कहीं चार चार घंटे करीब होते हैं तो मूल वाचन में इक्यावन इक्यावन अध्याय पारायण करने वाले पंडित देवताओं से पूछ सकते हैं इतने इतने स्पष्ट पढ़ने के लिए और केवल छलांग मारना हो मंडूक मिति करना हो तब तक कोई उसकी बात नहीं कर सकते या बहुत ऐसी स्पीड रखें कि कितने अक्षर तो गायब ही हो जाएं, या कितने अक्षर तो अशुद्धतया उच्चरित हो जाएं, तो उस स्पीड की दृष्टि से तो जल्दी भी हो सकता है पारायण मात्र। तो बताइए ये, ये उस जमाने की बात है जब संस्कृत भाषा में लोग बोलते भी थे समझते भी थे इसलिए उनको केवल पारायण सुनाते गए सामने वाला समझता गया उनकी ये जो मेधा थी प्रखर थी मेधावी थी प्रतिभाति, थी धारणावती थी धारण हो जाती थी इसलिए वक्ता बोल रहा है धारा प्रवाह संस्कृत में और सुनने वाला सुनता जा रहा है इसलिए उनको व्याख्या की जरूरत नहीं पड़ती अब तो एक एक श्लोक के एक एक शब्द की व्याख्या में टाइम निकल जाता है और जहाँ इसकी ज़्यादा समय की अपेक्षा है वहाँ हम श्रोताओं की दृष्टि से देखें अपनी दृष्टि से देखें तो समय कम होता जा रहा है और भी कम होता जा रहा है व्यक्ति के पास में जगत के लिए पर्याप्त तो समय निकालने का अवसर है लेकिन खुद के लिए जिस चीज जिस, जिस उद्देश्य से आया है उस उद्देश्य के लिए बहुत कंजूस बहुत ज़्यादा कंजूसी उसके लिए आत्मोद्धार के लिए ये बातें आखिरी में समझ में आती पहले नहीं आ पाती इतना कम समय पर कोई कहेगा तो कहेगा कैसे कल भी निवेदन किया गया आइए हम लोग इसको संक्षेप में फिर से देख लें ये तो चार प्रकार के सेवन बताया और चारों प्रकार के सेवनों में जो इन लोगों ने क्यों सुना क्योंकि इनको क्या मुक्ति की जरूरत थी ब्रह्मा जी विष्णु जी और शंकर जी ये तो भगवान के अवतार ही कहलाते हैं स्कंद पुराण में यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख किया है श्री उद्धव जी ने जब रुक्मिणी आदि माताओं को और वज्रनाभ को उन्होंने पहली बार जब कथा सुनाई कथा सुनाते समय उन्होंने स्पष्ट परंपरा का भी उल्लेख किया जैसे हम अब कर रहे थे उद्धव जी की परंपरा आप जानते हैं वृष्णी नाम प्रबल मंत्री उद्धवा और बृहस्पति साक्षात शिष्य, बृहस्पति के वो शिष्य हैं, बृहस्पति को भागवत की प्राप्ति हुई है पराशर ऋषि से और पराशर ऋषि से ही प्राप्त हुई है मैत्री ऋषि को और मैत्री ऋषि जब आप तृतीय स्कंद और चतुर्थ स्क श्रवण करते हैं ये विदुर चरित्र कहलाता है विदुर जी ने इन पूरे कथाओं को सुना है वो मैत्रेय भागवत कहलाता है ये शेष नाग की परम्परा के हैं मैत्री जी जो जिन भागवत को कहते हैं वो शेष परम्परा की विदुर जी श्रवण करते हैं और बृहस्पति को भी भागवत प्राप्त है उस भागवत को उन्होंने उद्धव को दिया तो उद्धव को बृहस्पति जी के शिष्य हैं इसलिए उनके पास भी भागवत है वो कहीं सुनाते हैं उद्धव जी को और मैत्री जी को दोनों के दोनों को ग्यारहवा स्कंद भी सुनने को मिला है साक्षात भगवान ने संपूर्ण भागवत का सार उनको दिखा दिया है कथाएं नहीं पर सिद्धांत थ्योरी थ्योरी प्रैक्टिकल नहीं उनको सारांश रूप में इसलिए ग्यारहवा स्कंद मुक्ति स्कंद कहलाता है पूरे के पूरे का निचोड़ है जैसे गीता समस्त उपनिषदों का सार वैसे ही ग्यारहवां स्कंद भी पूरे का निचोड़ लेकर के वहाँ पर ले आता है और वही स्कंद हम लोग प्रायः प्रायः बहुत कम लोग जो श्रीमद् भागवत के ग्यारहवें स्कंद को कहते होंगे या सुनने वालों को भी ये मालूम है कि ग्यारहवां स्कंद लोगों ने कहा हो बड़े बड़े वक्ता दशम स्कंद में पूरी जिंदगी बिता देते हैं एक तो दशम स्कंद पहले दिन कोई इधर उधर की बातें हम स्वयं जैसे बोल रहे हैं और द्वितीय स्कंद तृतीय स्कंध ज्यादा से ज्यादा द्वितीय स्कंद तक विवरण किए और शेष में फिर सीधे छलांग हरमान जी की तरह सीधा छलांग लग जाता है तो बीच में भी बहुत बातें जो आने वाली थी वो नहीं आई ग्यारहवें स्कंद छूट जाता है कह नहीं पाती क्योंकि शेष बुद्धि जो है उधर लग चुके टाइम रह नहीं पाता है ग्यारहवें स्कंद फिर बारहवें स्कंद आश्रय तत्व का संक्षेप में आप बिल्कुल पूरे न भी समझ कर सकें लेकिन पूरे को सुनने के सुनने से जिस फल की प्राप्ति हो सकती है उसको कम से कम एक प्रारूप समझ में आ जाए समझ में मतलब वो सामने दिख जाए तो कभी भी सुनने सुनते समय पढ़ते समय स्मरण में रहेगा पहला और द्वितीय स्कंध ये भूमिका के तौर पर अधिकार लीला का वर्णन करते हैं किसका पात्र और अधिकार अधिकारी की परिचय देते हैं वक्ता का भी परिचय और श्रोता का भी परिचय जो श्रोता श्रीमद् भागवत को श्रवण करने के लिए सारा राजपाट छोड़ सकता है तो उसका जन्म कैसा उत्तम हुआ होगा ये सोनक जी का प्रश्न है क्योंकि एक साधारण घर को छोड़ना बड़ा कठिन होता है वृद्धावस्था में भी हम अपने घर को छोड़ नहीं पाते परिवार को छोड़ नहीं पाते फिर वो पूरे राष्ट्र को छोड़ करके पहुंच जा रहे हैं तो उनकी इस त्यागमयी बुद्धि को बनने में उनकी पूर्व जीवन की भूमिका क्या रही होगी और जीवन उनका जब तक उत्तम नहीं होगा तब तक उनके सर्वस्व त्याग की बुद्धि नहीं हो सकती भागवत के लिए भगवान के लिए सब कुछ त्यागने को राजी कोई हो नहीं सकता ये जीवन में अच्छा जिया होगा सत्कर्म किया होगा किसी को छला नहीं होगा और हमेशा भगवत स्मरण पूर्वक जिया होगा तभी ये सब के सब हो सकता है संभव इसलिए उनके कर्म की जिज्ञासा कि जीवन में उन्होंने क्या किया जिसके कारण उसकी इस प्रकार की बुद्धि बनी पवित्र बुद्धि बनी और जीवन में सत्कर्म भी चाहिए और दूसरा माँ बाप की शुद्धि माँ बाप के खून की शुद्धि कि उनके माता पिता रहे कैसे होंगे जिन्होंने ऐसे बालक को जन्म दिया इसलिए जन्म कर्म ये प्रथम स्कंद में श्री परीक्षित जी के जन्म की कथा कि वो कैसे भगवान ने उनको वहाँ गर्भ से लेकर के कैसे बचाया और संसार में तो बाद में आया संसार में आने के पहले भगवत दर्शन प्राप्त किया और संसार से जाते के पहले भी भगवान का दर्शन प्राप्त किया जिस भगवान को उन्होंने पहले दर्शन किया माँ के कोख में उस भगवान के रूप में अपने आप को पा लिया कि मैं तो वही हूँ जिसको मैं सुन रहा था भागवत सुना मैंने ऐसा नहीं कहते परीक्षित निचोड़ रूप में कहते हैं आपने भगवान को सुनाया भगवान लब्धा अध्य में भगवान लब्धा और भागवत भगवान को ही आपने सुनाया और स्वयं जब उन्होंने कह दिया परीक्षित जी ने कह दिया कि मुझे भगवान मैंने भगवान को सुन लिया और भगवान को सुनने के बाद जिसको सुनता है व्यक्ति वही रूप हो जाता है जैसे ब्रह्मविद्री ब्रह्म, ब्रह्म को जानने वाला ही हो जाता है, वैसे ही ब्रह्म को सुनने वाला भी स्रोतव्य के रूप में बदल जाता है परीक्षित बदला परीक्षित साक्षीयत श्रवणगत मुक्तियुक्ति कथने श्रवण से मुक्ति होती है इस कथन में प्रमाण क्या परीक्षित जी का जीवन श्रवण से मुक्ति हुई उसकी तो श्रवण करने वाला जिसके बारे में सुन रहा है उस रूप को प्राप्त हो जा रहा है और जब इस स्थिति को प्राप्त हो गया तो देखिए सुखदेव जी अंत में बहुत सुंदर बात कहते हैं कि राजन तुम्हें पता है तुम्हारे सामने हमने जो कुछ कहा है हम झूठ बोले हैं अब परीक्षित जी कहने लगे क्या झूठ हाँ राजन तुम्हें सत्य का बोध कराना आवश्यक था और सत्य का बोध कराने के लिए झूठ बोलना जरूरी था जहां पर झूठ बोले बिना सच का पता न लग सके वहां पर झूठ बोलना भी सच ही कहलाता है राजन असत्य वर्तमानी स्थित्व तथा सत्यम समीहते किसी को झूठ बोल करके सत्य तक आप यदि पहुंचा रहे हैं तो वह झूठ झूठ नहीं कहलाता वह झूठ सच ही कहलाता है उस दृष्टि से हमने व्यावहारिक सत्य का उल्लेख किया है इसलिए व्यावहारिक सत्य वेदांतियों से आप पूछें तीन प्रकार के सत्यों में से तीन प्रकार की सत्ताएं एक पारवाथिक सत्य एक व्यावहारिक सत्य एक प्रातिभाषिक सत्य प्रातिभाषिक सत्ता उस परमात्मा की व्यावहारिक सत्ता परमात्मा की और प्रातिभाषिक सत्ता परमात्मा की तीन सत्ताएँ हैं और तीन में से हैं जी तीन सत्ताओं में से कहते हैं पारमार्थिक सत्य का बोध कराने के लिए ही हमने व्यावहारिक सत्य का उल्लेख किया और व्यावहारिक सत्य वेदांतियों की दृष्टि से नहीं सत्य के बराबर है असत्य है तो शुभदेव जी कहते हैं इमा कथा इन कथाओं को कथा इमा ते कथिता मही ताय लोकेशु यश परियुषां मैंने जो जितनी कथाएं कही है ना परीक्षित जी तुम्हारे सामने इमाह कथा ते कथिता मैंने जो तुमको ये कथा कही है किनकी की कही है लोकेशु यश विताय परियुषां संसार में अपनी कीर्ति की स्थापना करके दिव्य जीवन जी कर और जो चले गए चले गए उनकी कथा कही है और ये इसलिए कही महाराज आप इनको जब व्यावहारिक सत्य कहते हैं और व्यावहारिक सत्य को आप पारमार्थिक सत्य नहीं कहते तो फिर ऐसा क्यों कहा सुखदेव जी कहते हैं क्योंकि इस असत्य को कहे बिना तुमको असली सत्य का पता नहीं लग सकता था विज्ञान वैराग्य विवक्षया विज्ञान वैराग्य विवक्षया प्रभु न तो पारमार्थिकम श्रीमद्भागवत के बारहवें स्कंद में ये लगभग तीसरे अध्याय में ये बात आती है वो कहते हैं कि राजन हमने इनकी जो एक कथा कही है ये पारमार्थिक वस्तुता है नहीं व्यावहारिक सत्य है ये व्यावहारिक सत्ता ही तो है और इस व्यावहारिक सत्य का ही कथन किया जा रहा है पारमार्थिक सत्य का कथन यदि कोई करने जाएगा तो वो मन और वाणी से परे की वस्तु हो जाती है पर उस मन और वाणी से परे की वस्तु को जानने के लिए इस व्यावहारिक सत्य को जानना जरूरी होता है नकली को जाने बिना आप असली को भी नहीं जान पाएंगे या असली को जाने बिना आप नकली की पहचान नहीं कर पाएंगे इसलिए दोनों सापेक्ष हैं इस शरीर की भी अपेक्षा है और इस शरीर के संभालने वाले उसकी भी अपेक्षा दोनों में से किसी को आप नकार नहीं सकते हैं दोनों की आवश्यकता है लेकिन एक को काम चलाऊ के रूप में स्वीकार कीजिए और एक को शाश्वत सत्य के रूप में एक टिकाऊ है एक काम चलाऊ है और एक दिखाऊ है प्रातिभाषिक सत्ता मात्र देखने की चीज हो सकती है सर्प को देखते हैं रस्सी में वो दिखती है लेकिन उससे काम नहीं होता रस्सी काटती नहीं किसी को सुक्ति में रजत को देखते हैं तो रजत की कीमत चांदी की कीमत से आपको शुक्ति सुक्ति को यहाँ क्या बोलते हैं सीपी सीपी पी को आपने देखा कहीं पर पड़ा हुआ और वो चांदी की तरह लगा उठा लिया आपने और चांदी समझ लिया तो आप जाकर के बाज़ार में क्या चांदी के भाव उसको बेच पाएंगे ये प्रतीत होने वाले से व्यवहार नहीं होता प्रात, प्रातिभाषिक सत्ता के द्वारा हमारा निर्वाह नहीं होता व्यावहारिक सत्य के द्वारा होता है व्यावहारिक सत्य है रुपया पैसा ये शरीर ये दुनिया की चीज़ें ये इनको मानना पड़ता है इनसे काम चलाऊ सत्य है लेकिन टिकाऊ सत्य नहीं है ये ये परिवर्तनशील है टिकाऊ सत्य तो हमारा परमार परम अर्थ है जो वो अर्थ है जिसको कोई तीनों काल में किसी भी प्रकार से अनंगीकार नहीं कर सकता निषेध नहीं कर सकता तो उस पारमार्थिक सत्य का उपदेश करना राजन हमें अभी था और उस पारमार्थिक सत्य के उपदेश करने के लिए जब तक हम तुमको इस व्यावहारिक सत्य का उपयोग न करते तो तुम पता न लगा पाते इसीलिए हमने एता कथास्ते कथिता लोके सुयुषाम कहते हैं विज्ञान वैराग्य विभो वचो सत्य सत्य ये परमार्थ नहीं लेकिन परमार्थ सत्य का दिग्दर्शन कराना जरूरी था ये मात्र वाणी विलास मात्र है वाचो विकारा विकारो नामधेयम क्या है सोना असली तो क्या है सोना मात्र है और सोने से बने हुए कुंडल नाक में पहनने वाले नाशाभरण चाहे हाथ में पहनने वाले कुंगन कंगन चाहे अंगुली में पहनने वाले अंगूठी चाहे पाँव में पहनने वाले नूपुर चाहे कमर में पहनने वाले करधनी बना लें आप इनके नाम भी अलग अलग रूप भी अलग अलग आकृति लेकिन आप वास्तविक दृष्टि से देखेंगे तो इन सब में क्या है सोना मात्र ही है सत्य वही है कहते हैं और ये सब विकारो नामधेयम नाम जो है ये क्या है विकृति मात्र है आकृति ये विकृति मात्र है सोने का कुंडल के रूप में आकृति वो विकृति मात्र है प्रकृति नहीं है उसकी प्रकृति तो सोना है और नाम उसका कुंडल वो काम चलाऊ है ये व्यावहारिक सत्य हैं बाकी यथार्थ सत्य कहते हो दृष्ट समझाने की दृष्टि से सोना असली सत्य है वैसे ही हमारा जो मूल रूप है वो पारमार्थिक सत्य उस सत्य तक तुम्हें पहुंचाने के लिए जब तक कि तू यह न कह लेता कि मैं अब निडर हो गया तुमको अभय जब तक ना देख लेता मैं तब तक झूठ बोलता ही बोलता रहता मैं जब तुम कह दिए तुमको मालूम पड़ गया कि ये सर्प नहीं है ये रस्सी है और जब रस्सी दिख गई तुमको तो तुम्हारे अंदर से डर चला गया कि यह काटेगा नहीं जो तुमको सर्प दिखाई दे रहा था कि सर्प आकर के मुझे काटेगा अब तुम बोल रहे हो यदि कि ना तो सर्प है ना सर्प जिस शरीर को काटेगा वो है मैं तो अजर अमर हूं बस यही तो मैं जनाना चाहता था वचो विभूति वाणी का विस्तार वाणी की विभूति मात्र हमने की है क्यों क्योंकि इस वाणी का विस्तार किए बिना तुम्हारे अंदर उस सत्य का ज्ञान नहीं हो सकता था और ना ही नकली का ज्ञान हो सकता था असली का भी ज्ञान ना हो सकता था नकली का भी ज्ञान ना हो सकता था और जब तक नकली का ज्ञान ना होता तुम्हारे अंदर वैराग्य नही आदि बेटे कैसे चलाएंगे मेरे सैनिक कैसे चला रहे होंगे मेरे कोष का क्या हो रहा होगा ये चिंतन जाता तुम्हारा बार बार उधर और उनका चिंतन जाता और इसी चिंतन में यदि तुमने शरीर छोड़ दिया होता तो जैसे अंतिम समय पर यामती अंतियामती अंतिम यम यम चिंतते अंतिम समय पर जिस जिसकी चिंतन करते हैं यम यम वापी स्मरण भाव त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तम एवं एति कौमतेय सदा भाव भाविता जीवन भर हम जिसका चिंतन मन करते रहे आखिरी समय में वो भी तो याद आता है जुलाई से लेकर के मार्च पर्यंत जो विद्यार्थी जिस विषय विशे को विशेष रूप से अध्ययन किया है वही तो परीक्षा में याद आएगी जिस सब्जेक्ट को उसने खोल तक के नहीं दिया देखा वो भला परीक्षा के समय में कैसे स्मरण में आ सकता है जीवन में हम जिसके चिंतन मनन में लगे रहते हैं वही अंतिम श्वास निकलते समय आता है सहज स्थिति तो अंतिम समय में जिसके अंतिम श्वास निकलते समय जिसके जो चिंतन होता है वही शरीर प्राप्त होता है भरत इसके उदाहरण तुमको हमने बताया। तो तुम्हारा मन जगत में फंसा रहता फिर तुम्हारा जगत में ही कूदना होता और हो सकता है कोश में फंसे होने के कारण, धन दौलत में फंसे होने के कारण सचमुच तुम्हारे सर्प से मृत्यु होने के कारण भी दुर्गति और दूसरी बात धन का चिंतन होने के कारण धन के रक्षा के लिए जहाँ पर निधि गड़ी होती है पैसे गड़े होते हैं वहाँ इर्द गिर्द में सर्प घूमते रहते हैं तुमको सर्प बनकर के घूमना पड़ता वहाँ तो ये सर्प के द्वारा जिसकी मृत्यु होती है उसकी अधोगति बताई जाती है अकाल मौत जिसकी होती है उसकी दुर्गति बताई जाती है फांसी लगा कर के जो मर जाते हैं उनकी दुर्गति बताई जाती है अचानक ही कोई चला बचल बसता है किसी कारणवश पूरी उम्र जी ए, उसकी भी दुर्गति बताई जाती है भगवान ने हमको सौ वर्ष जीने के लिए भेजा है अकाल मृत्यु नाम की चीज यदि नहीं होती तो फिर नाम भी नहीं पढ़ना चाहिए प्रेत नाम की कोई चीज़ नहीं होती तो यह प्रेत शब्द भी नहीं सुनने को मिलता शब्द सुनने को मिल रहे हैं इसका मतलब उसका कोई ना कोई अर्थ है तो ये चीज़ें हो जाती कि मतलब दुर्गतियाँ होती हैं और उन उन शरीरों में तुमको जाना पड़ता तुम जिस उद्देश्य से इतना सुंदर कार्य कर रहे थे प्रजा का पालन कर रहे थे हित कर रहे थे सेवा कर रहे थे सेवा का परिणाम तुमको दंड मिलता और उस दंड से बचाने के लिए तुम्हारे सामने झूठ बोलना जरूरी था तो ये ये नकली का बोध कराने के लिए और नकली का बोध होने के बाद अब जब तुम्हारा मन वहां से हट गया वैराग्य उत्पन्न हो गया और तुम्हें मालूम पड़ गया कि मौन हूँ असली कौन है उसकी प्रतीति तुमको हो गई वैराग्य विज्ञान वैराग्य इनकी उत्पत्ति हो हो हो गई गई और तुम्हारे अंदर अब अब अब केवल भक्ति रस से तुम भर चुके तो तो मुझे भी भी भी गुरु को भी अब छुट्टी मिल मैं भी अब निश्चिंत हो चुका हूं। तो जहां पर बिना जूठ बोले सच तक नहीं पहुंचाया जाता नहीं पहुंच सकता कोई वहां पर व्यावहारिक सत्य मान करके उसको कहा जाता है राजन विज्ञान वैराग्य विवक्षया विभो वचो विभूती परमार्थ सत्य तत्व तो दिग्दर्शन किया कराया जा सकता है तुमने तो उसको पा लिया कथा श्रोता यदि कथा श्रवण करने के बाद में भक्ति की प्राप्ति कर ले रहा है उसको महसूस होने लग गया कि भक्ति अंकुरित होने लग गई तब फल पा गया उसने ज्ञान होने लग गया उस परमात्मा के ओर चिंतन बढ़ने लग गया इसका मतलब है लाभ हुआ है विरक्ति हो गई नकली की पहचान होने के कारण इसका मतलब है लाभ प्राप्त हुआ है उससे क्योंकि इन तीनों के प्रकाशनाएँ एव भक्ति ज्ञान विरागानाम स्थापनाथम प्रकाशिता इनकी हमारे हृदय में स्थापना स्थापना क्या कह सकते हैं उनका प्राकट्य वो तो है ही पहले से जैसे पहले से भगवान प्रकट थे मात्र उसके ऊपर से जो न देखने वाले पर्थ हैं न दिखा न देखने में जो बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं उनको मात्र हटाना है ज्ञान का कभी अभाव नहीं होता है इसलिए अज्ञान माने ज्ञान का अभाव नहीं होता है अज्ञान वस्तु रूप है मतलब सत सदरूप है और कहीं कहीं उसकी हमेशा सत्ता नहीं दिखाई देती इसलिए उसको असत भी कह देते हैं सत और असत इन दोनों से उसको कहते हैं लेकिन दोनों के दोनों यथार्थ दृष्टि से होते नहीं हैं इसलिए उसको लोग कह देते हैं अनिरवचनी कह नहीं सकता कह नहीं सकता यदि है जब तक है तब तक उसको कहते हैं है नहीं दिखाई दिया तो असत कह देते हैं कभी होती है जगत जब तक है तो जगत को जब तक हम प्रतीत कर रहे हैं तो जगत की दृष्टि से माया है जगत को अंगीकार करने से जब व्यक्ति को यह मालूम पड़ जाता है कि एक वस्तु के अतिरिक्त दूसरी चीज़ नहीं है तो जगत भी नहीं है जब जगत नहीं है तो माया की भी सत्ता नहीं है जगत की दृष्टि से माया है और वस्तु की दृष्टि से तत्व की दृष्टि से माया की कोई सत्ता है नहीं तो इस माया से तुमको पार ले जाना था सच चीज का दर्शन कराना था असत्ये वर्तमनी स्थित्वा ततः सत्यम समीहति उसका हमने बोध कराया स्कूल में टीचर चित्र गलत हित तो बनाता है शाश्वत नहीं बनाता है वो टेम्परेरी कुछ समय के लिए काम चलाओ चित्र बना करके और उसका जब बोध हो जाता है मिटा देता है काम चलाओ ये घर हम लोग बनाए हैं ये काम चलाओ हैं कि हमारी जिंदगी भगवान ने सौ वर्ष की कल्पना करके दी है तो इतने दिनों तक कम से कम जो है इस शरीर को यहाँ रह सकें लेकिन ये शरीर भी काम चलाऊ और काम चलाओ को चलाने के लिए काम चलाओ मकान काम चलाओ को चलाने के लिए पैसे भी काम चलाऊ इसीलिए इस दृष्टि से इसको लोग जो है हटाने की दृष्टि से इसको मिथ्या कह देते हैं और दूसरा मिथ्या इस दृष्टि से भी कि वस्तु जैसी है वैसी न दिख करके दूसरे रूप में दिखना मिथ्या कहलाता है भक्त इस जगत को परमात्मा के रूप में देख लेता है जब तक नहीं दिखता तब तक वो इसमें समझता है कि ये सही है कि गलत है इसमें फंसना अच्छा है कि इससे हटना अच्छा है लेकिन भक्त को जब ये मालूम पड़ जाता है कि वो परमात्मा ही इस रूप में उपस्थित है मात्र हम पहचान नहीं पा रहे थे देखिए भक्ति जब तक रही तब तक अलग अलग रही लेकिन भक्ति थोड़ी दिन के बाद में चलते चलते ज्ञान में परिणत हो जाती ज्ञान रूप हो जाती मतलब जिसको वो अलग मान रही थी भक्ति भक्त जिसको अलग मान रहा था उसको अभिन्न रूप में पाने लग जाता है उस समय वो ज्ञानी कहलाता है इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं भक्तिर ज्ञानाय कल्पति भक्ति ही ज्ञानात्मना परिणत होता है भक्त परिणत होती जैसे दधि दुग्धम दध्यात्मना परिणाम दधी नवनीतात्मना परिणाम नवनीतम घृतात्मना परिणाम ये परिवर्तन आप आजकल के विज्ञान के सिद्धांतों को भी आप देखेंगे जगत की जितनी वस्तुएं हैं परिवर्तनशील है रूपांतरण हो रहा है अविनाशिता के सिद्धांत को देखेंगे तो केवल इनका रूपांतरण इस शरीर में भी रूपांतरण ही हो रहा है प्रतिकल प्रतिक्षण एक रूपांतरण है जिसको परिणाम कहा जाता है उस दृष्टि से भी अध्ययन होता है और एक है विवर्तवाद विवर्त का मतलब है वस्तु तो ज्यों के त्यों है देखने वाले की ये आँखें ढकी हो जाती हैं इसलिए दिखने वाली वस्तु दूसरे रूप से दिखाई देती है ये जगत साक्षात परमात्मा ही है इस रूप में अपने आप को फैला रखा है लेकिन हमें जगत रूप में दिखाई दे रहा है ये परमात्मा का विवर्त है परमात्मा है रस्सी पर दिख क्या रही है रस्सी सर्व दिखाई दे रही है रस्सी रस्सी का विवर्त कहते हैं तो ऐसा वस्तु का वस्तु बदली नहीं है देखने वाली की नज़रिया बदली रहती है रंगमंच पर भगवान श्री राम उपस्थित हैं और उस मंच में उपस्थित श्री राम को देखने के लिए बहने भी उपस्थित थी जनकपुर की माताएं भी उपस्थित थीं बड़े बूढ़े लोग भी थे बड़े हट्टे कट्टे मल्ल युद्ध करने वाले लोग भी थे ज्ञानी भी उपस्थित थे योगी भी उपस्थित थे भक्त भी उपस्थित थे सैनिक भी उपस्थित थे राजा लोग भी उपस्थित थे उस धनुर्यज्ञ में देखने के लिए कि कैसा होगा वो सबके सब, सब उपस्थित थे राम अकेले मंच पर उपस्थित थे जब बहनें देखती थी तो बहने क्योंकि श्रृंगार प्रिय होती हैं दर्पण में खूब चेहरा सजाती हैं श्रृंगार उनको बहुत प्रिय होता है भगवान का एक रूप है वो भी श्रृंगार रस तो उस प्रियता के कारण जब श्री राम का दर्शन करते हैं तो वो क्या सोचते हैं आहा कितना सुंदर है कितना सांवला सलोना इसके रूप रंग देखो कितना कितने कोमल कोमल चरण हैं इसके बाँ देखो इसके कपड़े देखो इसके चेहरा देखो कितना इतना मृदु शरीर है यदि इस प्रकार का हमारा जीवन साथी होता तो कितना अच्छा हे भगवान ऐसी कृपा करो ये हमारे सीता जी को मिल जाएं। इनके जाए इनके हाथ से टूट जाए धनुष देखिए श्रृंगार की दृष्टि से रस एक है शांतरस उपस्थित है शांतरस किस रूप में दिखाई दे रहे बहनों को श्रृंगार रस के रूप में सजे धजे माताएं देख रही हैं आहा इतना छोटा लल्ला हमारे गोद में आने लायक कितनी सुंदर है हमारा शिशु है शिशु भाव दिखाई दे रहा है छोटा बच्चा मल्ल युद्ध करने वाले लोग थे मल्ला नाम असली भगवान श्री कृष्ण की भी यही स्थिति उनको वज्र शरीर दिखाई दे रहा है मल्लों को लगता है इसके साथ कहीं अगर हम भेड़ेंगे तो ये तो एक ही बार में चित्तपट्ट करके पद चूरा चूरा कर डालेगा जो बुरे राजा लोग थे पापी लोग थे उनको बड़ा विकराल रूप यमराज के समान दिखाई दे रहे हैं वस्तुतः जगत में हम यदि गलत काम करते हैं ना तो हर वस्तु भय देने वाली हो जाती है।, है और जीवन में जिन्होंने सत्कर्म किया है सच्चा रास्ता तय करके आया है उनको सुंदर रूप दिखाई देता है कोई डर है ही नहीं कह डर काहे को क्योंकि सैया हो गए थानेदार अब डर काहे का उसके साथ में जब हम साक्षात संबंध नाता रिश्ता जोड़ रखे हैं तो हमको डर किस बात के? ये को प्राप्त हो जाते हैं वो भय देने वाला नहीं हो सकता भक्त को भगवान पहली वस्तु देते हैं अभय देवी संपदा के अंतर्गत क्या देते हैं पहले अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति भक्त के पास में सबसे बड़े हाई धन है यदि तो पहली संपत्ति भगवान का दिया हुआ अभय भक्त कहता है ठीक है भाई जो कुछ करना हो करो हमको आग में बिठाना चाहते हो तो बिठा लो जहर खिलाना हो तो खा लेंगे खेल खा लेंगे मीरा पी गई जहर भी अमृत में बदल सकती अग्नि जल में बदल सकते, बिल्कुल विपरीत हो जाते हैं तो भक्त को डर होता ही नहीं भक्त के अंदर पहले भगवान ये विश्वास दिला देते हैं कि अभयम सर्वभूते भ्यो जाओ तुम्हें हम संसार के सब चीज़ों से बिल्कुल निर्भय कर रहे हैं तो बस मुझे जानना यदि तो कहीं भी तुझे भयभीत नहीं कर सकेगा कोई एक बार कोई शरण में आकर के तो देखे शक्रदे व प्रपन्नाए तबास्मी चवाचते तबासमी याचते बस एक बार कह दे जीव एक बार मुख से उसके निकल जाए प्रभु मैं थक चुका हूं मैंने अपना पुरुषार्थ करके देख लिया मेरी बिल्कुल नहीं चल पा रही हे गोविंद राखु शरण अब तो जीवन हारे मैं हार चुका हूं प्रभु मुझे अपना लो एकमात्र आप ही मेरे सच्चे नाथ हैं एक बार कह तो दे कि मैं आप तुम्हारा हूं भगवान कहते हैं बस इतना ही कहने की जरूरत है मैं उसको फिर दुनिया के सारी चीजों से निर्भय कर देता अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य तद्रदम्भम निर्भय बना देते हैं गीता में भगवान इसीलिए कहते हैं देवी संपत्ति संपत्ति होती कौन अभयम पहले निडर बना देते भक्त को तो ऐसे भगवान के शरण में कौन सी बात कह रहे थे अभी अब की पहले कौन सी बात कह रही थी जरा स्मरण करें जय राधे राधे राधे गोविंद राधे राधे जय राधे राधे राधे राधी राधे राधे जय राधे राधे राधे गोविंद राधे।, राधे राधे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 राधे राधे गोविंद राधे राधे जय राधे राधे राधे राय राधे राधे राधे गोविंद राधे राधे जय राधे राधे राधे गोविंद राधे राधे अब है वस्तु मिल जाती है सबसे बड़ी संपत्ति भक्त बिल्कुल निर्भीक हो जाता है परीक्षित को भी अभय की प्राप्ति हो गई और यह अभय की प्राप्ति तक पहुंचने के लिए श्री शुभदेव जी ने उसके अंदर नकली का बोध करा के नकली के प्रति रहने वाली रुचि को हटा दी अरुचि पैदा कर दी आसक्ति को विरक्ति में बदल दी अज्ञान को हटा करके ज्ञान का दिग्दर्शन करा दिया कि तुम वही हो डरो मत यही भागवत के श्रवण करने के बाद में ये क्रमशः प्राप्त हो रहे हों और हम अव्यता को प्राप्त कर रहे हों इसका मतलब है कि ये भागवत फल का भागवत फल को पीने का चूसने का थोड़ा थोड़ा रस हमारे शरीर में जा रहा है रस लग रहा है और आप कहें कि एक दिन भोजन करें और एक साल तक हमको उसका फायदा हो ऐसा तो भाई देखा नहीं जाता सवेरे भी भोजन कर दोपहर में भोजन किए उसको पचाने के लिए शाम तक में वो भोजन पच जाता है फिर चाहिए दूसरे दिन के लिए ये शरीर एक दिन के भोजन से तैयार नहीं है कितने दिन लग गए भोजन इस शरीर को यहाँ तक पहुँचने के लिए न जाने कितने साल कोई अस्सी साल कोई साठ साल कोई सत्तर साल कोई पंद्रह साल कोई चालीस साल इतने सालों से भोजन कर रहा है तब कहीं भोजन करते करते उस भोजन के बनने वाले रस धातु पूरे शरीर में फैलते फैलते तब कहीं ये शरीर को इस स्थिति में आप देख पा रहे हैं जब इस एक भौतिक शरीर को यहाँ तक पहुँचने के लिए आप 80 साल से भोजन कर रहे हैं तब फिर अंतर के जो सुंदर रूप है सुंदर शरीर है उस शरीर को सजाने के लिए आपको कितने दिन की भोजन की जरूरत पड़ सकती है बता सकते ये आहार है हमारा असली श्री भगवान की कथा उसको जब सुनते हैं एक दिन के ग्लूकोज चढ़ने से नहीं कई दिन के ग्लूकोज चाहिए निरंतर इसके साथ जुड़ जुड़ाव चाहिए जो हमेशा भक्ति ज्ञान वैराग्य इनको हमेशा युवा अवस्था में बनाए रखना चाहते हैं इनको वृंदावन के किनारे बूढ़ी अवस्था में नहीं देखना चाहते हैं उन लोगों को चाहिए कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना करने वाले श्रीमद भागवत की कथा का नित्य निरंतर पान करते रहना चाहिए बस इतना ही कहकर के वाणी को सार सार रूप में में आगे आने वाले दिन में कहेंगे बीच में कभी मस्ती आई तो इसके महात्म्य आदि में जो बातें अपेक्षित हैं उनको कहने का प्रयास और लेकिन निचोड़ से आप वंचित नहीं होंगे प्रभु कृपा करेंगे अवश्य और आप आगे की जो जिनके जिन वक्ताओं से श्रवण करेंगे और भी बातें जल्दी जल्दी समझ में आएंगे जैसे एक दिन का भोजन उतना असर नहीं करता कई दिनों का भोजन असर करता है शरीर को वैसे ही उससे भी सुना उससे भी सुना उससे भी सुना निचोड़ पाते पाते एक दिन इस रस को अवश्य पा जाएंगे यह आशा और विश्वास है भगवान के पावन चरण कमलों में अनेक गुरु जैसे दत्तात्रेय बनाते हैं उसके लिए अनेक वक्ताओं से अनेक प्रकार से एक ही तत्व को सुनते सुनते उसके साथ में तार जुड़ा रहेगा तो उससे हम बाहर नहीं जा पाएंगे जिसकी खोज में निकले हैं या जिसको पाना चाहते हैं या जिसे जानना चाहते हैं यदि ज्ञान के पिपासु हैं उनको खुद के रूप में मिल जाएगा वो पहचान में आ जाएगा यदि भक्ति के चाहना रखने वाले हैं उनको वो भगवान के रूप में मिल जाएंगे यदि वो वैराग्य के उपासक हैं तो जगत के जगत से विरक्ति भी उनको अवश्य प्राप्त हो जाएगी जो सच्चा फल भी है और भगवान की प्राप्ति भी हो जाएगी बोले सच्चिदानंद भगवान की जय श्री शंकर भगवान की जय राधे जय राधे राधे राधे गोविंद राधे राधे जय राधे राधे राधे गोविंद राधे राधे श्री राधे राधे राधे गोविंद राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे राधे गोविंद राधे राधे जय राधे राधे राधे गोविंद राधे राधे जय राधे राधे राधे गोविंद राधे राधे जय राधि राधि राधे गोविंद राधि राधे जय राधि राधि राधे गोविंद राधे राधे, राधे, राधे, राधे, राधे, राधे, राधे, राधे, राधे। बोल सच्चिदानंद भगवान की सब संतों की सब भक्तों की ज ओं नम पार्वती पदय हर हर महा के वज रेस वीर के मजदनी भयद नि प्रया बहुरमौके प्रभु